केशवं चार्यवंबादरायण सूत्र भाष्य पुनः पुनः ईश्वरो गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्व्यादेहाय नमः दक्षिणात नम ओं सामेदी चांदु चांदुपुनसदी वैसा नर विद्या पंचमें छ पांच गृहस्थ महागृहस्थ गए आरुणी के पास उद्दाल का आरुणी और वो कहा ये देखा ये पाँच आ रहे हैं मुझे पूछने के लिए तो इसमें नहीं बता पाऊंगा तो कहा सब मिल करके अशोपति के पास गए चतुर्थ मंत्र हो गया था। मंत्रो ज्ञाता तेभ्यो प्रातेभ्य पृथकर्णी कारयांचकार सारा संघ्यान जनपदे न कदरियो न नोजनपद न कद्यो न ना मध्यपो नाता ना ना विद्वान्न ना स्वीरिस्वेणी स्वेणीकुत यक्षण भगवानोंहमस्मे तो यवदत्ज धन दायामी तवद भगवद्यु दायामी वसंत भगवंत कैकेये राजा उनके पास जब पहुँचे छह ब्राह्मण तेभ्य प्राप्तेभ्य पृथक आर अर्णी कारयांच पूजा करवाए राज प्राप्तिभ्य जो राजा के पास पहुँचे ब्राह्मण उनका कर्तव्य है पुरोहितों के द्वारा उनकी पूजा करवाई और ले करके उनको रहने के लिए भी निवास आदि दे दिया सब प्रातः संज्ञान वाचअ प्रातः दूसरे दिन उनके पास जा करके नम्रतापूर्वक कुछ धन देकर दिया ये सब धन आप लीजिए ये छः महाग्रहते संपन्न सम्पन्न है धन के लिए नहीं गए थे वो तो वैश्वान रविद्या के लिए गए थे तो उन्होंने मना कर दिया नहीं धन नहीं चाहिए तो राजा ने सोचा जरूर मेरे में कुछ दोष देखते हैं कुछ गलती देखकर कि मेरे धन नहीं लेते हैं धन दान कोई करता है तो दान ग्रहण करते हैं किंतु दाता के विषय में थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए किस प्रकार वो व्यक्ति है धन कहाँ से लाया किस उद्देश्य से देता है ये देखना पड़ता है तो समझा है कि मेरे में कुछ देखते हैं राजा में कोई दोष हो राज्य में यदि कुछ ऐसे त्रुटि राजा के कारण राज्य में राजकता हो कोई दोष हो तो राजा का ही दोष होता है तो ब्राह्मण लोग कहते इस राजा से धन नहीं लेना चाहिए इस राज्य में नहीं रहना चाहिए ऐसे पहले साधु लोग ब्राह्मण लोग को देखते राजा में यदि राज्य में अधर्म हो तो राजा के पास जाकर कहते आपके राज्य में इसे अधर्म हो हम यहाँ से चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे तो राजा फिर उनसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करके रखवाते क्योंकि उनके बिना धर्म राज्य में यदि से संयासी महात्मा ब्राह्मण विद्वान नहीं रहेंगे तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर उनको रखते हैं यहाँ भी इस प्रकार प्राचीन बहुत समय के पहले यहाँ महात्मा लोग जंगल से लकड़ी लाकर के ही उसे भोजन बनाना ठंडी के समय अग्नि जलाते ठंडी के लिए जंगल से से ले आते थे जंगल की तरफ से कोई निषेध नहीं था किंतु कभी कोई कर्मचारी किसी महात्मा को थोड़ा डांड पटकार कर दिया ऐसे कहाँ लकड़ी कहाँ ले तो कहाँ से ले कहाँ से आए कुछ कुछ डांट पटकार किया तो साधु महात्मा हमेशा हुआ तो नरेंद्र नगर राजा के पास गए हम यहाँ से चले जाएंगे तो महात्मा लोगों को हम लकड़ी लाते हैं ये डांट पटकार करते हैं उस समय कोई महात्मा को ऐसे बोलना नहीं और कोई कुछ बोलता है तो उनको बड़ा असह कष्ट है इतने ये कर्मचारी आज कर इतने डांटता है तो राजा उनका तो ऐसा था तुरंत बुला करके उसको मृत्युदंड दो किसने ने कौन ने किसने कहा तो राजा ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा आप रहिए मैं सब व्यवस्था करता हूं फिर बाद में सुना गया उसको तो मृत्युदंड फिर साधु गए राजा के पास अरे हम तो जाते हैं नहीं रहेंगे वो क्या हुआ हम तो उसको दंड नहीं नहीं हमारे कारण किसी को इसे मृत्युदंड मिलेगा तो हम रहेंगे <laughs> तो फिर उसकी क्षमा कर दो आगे इसे कभी नहीं होगा तो फिर कहा नहीं आपके लिए जंगल पूरा है कुछ नहीं कह सको कोई कह सकता है ऐसे था यहाँ तो राजा ने दिया था इस कला शासम के लिए जो वहाँ भद्रकाली मंदिर है अब अभी है उसके लिखित तो का है भद्रकाली मंदिर तक जितने जंगल पूरा कला शासम को दिया था ये जगह आपका है लकड़ी लाने के लिए लकड़ी लाने के लिए तो पूरा कहीं से लाओ ये आश्रम आपका है वीरत्म महात्मा थे इतने को कहाँ संभाल पाएंगे थोड़े जगह लेकर के अपने रखे बाद में कभी उसको में हमारा कहना अच्छा बा कुछ दीवार कांटे कुछ लगाना कुछ करना सीमा हर सरहद कुछ करना ये कोई जरूरत नहीं था करके थोड़े जगह में लेकर रहोगे नहीं तो इतने जगह यहाँ से पूरा लेकर के पूरा गांव को छोड़ करके वहाँ रास्ता के किनारे रखे हैं भद्रकाल तो पूरा बहुत बड़े एरिया दिया था तो ये राजा ने सोचा जरूर मेरे में कुछ दोष दे करके मेरे से दान नहीं लेते हैं तो स्वयं कहता है मेरे में क्या दोष है नमेश तेनों जनपद मेरे राज्य में कोई चोरी करने वाला नहीं है तो और न कदरियो कदर य कहते हैं जो समर्थ हो करके के दान नहीं करता उसको कहते हैं कदर कदरियो जिसके पास नहीं हो तो नहीं दे सकता है जिसके पास है वो दे सकता है किंतु नहीं देता है उसको कहते हैं मेरे राज्य में एक ही भी कदर्य नहीं है अर्थात जितने धन संपन्न है सब दान में दान करने में प्रवीण है दान करते हैं कदर्य नहीं है और कोई दूसरे धन संपत्ति चोरी करने वाला चोर भी नहीं है ना मद्यपो कोई मद्यपान मद्दपा, मद्यपान करने वाला भी नहीं है उसमें फिर कोई द्विजोत्तम होकर के ब्राह्मण होकर के मद्यप एक भी नहीं है न अनाहताग्नि और अग्नि आधान करना पड़ता है गृहस्थ होने पर किंतु अग्नि आधान नहीं करे कोई रहते तो अनाहिता अग्नि अनाहित अग्नि एन स अनाहिताग्नि आहित अग्नि एन स आहिता अग्नि अग्नि आधान करके रोज आहुति प्रदान करता है किंतु ऐसे कोई अनाहिता अग्नि नहीं तो सतगुह भगवान भाष्यकार कहते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं धन नहीं गो नहीं है वो कहाँ से घृतल आएगा आहूते देने के लिए गरीब है तो नहीं कर पाता है, किंतु शतगु सो गाय हो किंतु अग्नि आधारण नहीं किया हुआ वो तो बड़ा पापी माना जाता है, शतगु होता हुआ सो गाय होने पर आजकल बहुत लोग हैं कमारे पास तो गौ है ही नहीं गौ नहीं मतलब गौ सो गौ के जितने मूल्य है इतने धन सम्पत्ति जिसके पास है वो अग्नि अधारण करना चाहे नहीं करता तो पापी है तो मेरे राज्य में एक ही ऐसा नहीं सो गो वाला हो अनाहिताग्नि हो भी नहीं है और अच्छा अधिकार के अनुसार कोई विद्या प्राप्त नहीं करे तो भी निंदनीय है गुरुकुल में वास करके वेद अध्ययन करना चाहिए तो न अविद्वान अविद्वान भी कोई नहीं योग्यता के अनुसार सब विद्या प्राप्त करते हैं और स्वेर होता है स्वच्छंद कोई पुरुष अन्य स्त्री के पास जाता है तो उसको कहते स्वेरी ऐसा कोई स्वेरी नहीं है यदि कोई पुरुष अन्य स्त्री के पास नहीं जाए तो स्त्री स्वेरिणी कैसे है को तो पुरुष यदि अन्य स्त्री सेवन नहीं करे स्त्री स्वच्छाचार्य होकर के पुरुषों को के साथ संबंध कैसे करेगी तो स्वेरिणी कुतह यदि कोई एक भी पर स्त्री करने वाला पुरुष है ही नहीं तो दुष्ट व्यविचारण स्त्री कहाँ संभव है तो इतने कहने के बाद भी वो जो ग्रहण नहीं करते धन तो फिर कहते हैं ये तो नहीं लेते हैं फिर कहते है, यक्ष मानो भाई भगवंतो अहम अस्मी हे भगवंत मैं याग करने वाला हूँ करूँगा तो सवत एक एक ऋत्वी जो धन में दास्यामी एक ऋत्व के लिए जितने धन दूंगा तावत भगवत ददा इतने दास्यामी आपको इतने प्रत्येक इतने इतने दूंगा एक एक ऋतु को जितने दूंगा आपको भी प्रत्योग एक एक दूँगा वसंत भगवंत हो आप यहाँ वास कीजिए याग देखिए के पास याग तो याग देखने के लिए जब करते हैं कोई बुलाते हैं ब्राह्मण लोग ऋषि लोग आते हैं उपस्थित होते हैं तो याग देखने के लिए आते हैं तो आ करके ये उनकी प्रार्थना करके हम निमंत्रण देते आप रहिए यहाँ याग देखिए ते हौचुर नैवार्थेन पुरुष्चरित तैवेद आत्मा वेदम एव आत्मे वे मम वैश्वानरम संप्रत्यध्यसी तमेवन नो ब्रूहति ब्राह्मण ने कहा ये नये अर्थे न पुरुषश्चरित जिस प्रयोजन के लिए पुरुष जाता है वो उसको कहना चाहिए हम तो धन नहीं चाहते इतने आप क्यों कहते हमको धन नहीं चाहिए तम है वधेत जिस प्रयोजन से आया उसके लिए बात करना चाहिए तो ये क्या प्रयोजन है आत्मान हम तो वैश्वानर विद्या चाहते हैं आत्मानम एव इम वैश्वाध्य सी अभी समय ये वैश्वाणर आत्मा को आप जानते हो सम्यक स्मरसी तम एवं नो ब्रूही उसी को ही हमको उपदेश कीजिए वैश्वान आत्मा अभी तो पूजा करने के लिए पूजा करके प्रार्थना करके करता धनन देने के लिए जब वैश्वान उपदेश करने के लिए कहा तका तान होवाच प्रातर भतिवक्ता स्मृति तेह समिति पाने पूर्वान्हे प्रति चक्रम तान हापन ये वही तदुवाच <coughs> का शुभ कहूँगा अभी प्रार्थना कर रहे थे धनन है रहिये प्रार्थना कर आजा जाकर पूजा करके नम्रता के साथ बोल रहे थे जब ऐसा नात्मा उपदेश करने के लिए कहा तो काल कहूंगा सुबह प्रातः भगवती काल को कहूँगा तो फिर वो भी राजा का अभिप्राय समझ लिए विद्वान थे कि ऐसे विद्या नहीं देनी चाहिए अभी तो भक्त बन करके क्षत्रिय बन करके उनको धन दे करके पूजा करके धन देने के लिए आए थे इसी प्रकार अभी कहेंगे तुरंत तो उपदेश शुरू कर दीशा नहीं विद्या विधिवत विद्या प्राप्ति करनी चाहिए तो काल को कहूंगा कहने से ये समझ गए दूसरे दिन उनके अभिप्राय समझ करके हाथ में समिधि लेकर के दूसरे दिन पूर्व राजा के पास स्वयं गए वही पास में घर है तो राजा के पास स्वयं गए समिधि लेकर के शिष्यत्व तो ने जा के विद्या प्राप्ति करनी होती ही ऐसा नहीं कि अब आए पूजा करने के लिए हम इधर नहीं चाहे हमको थोड़ा वैसा ना आत्मा बोल दो और बोल देगा वैसे ऐसे प्राप्ति नहीं होती है सफल नहीं होते विद्या विधिवत प्राप्त करने के लिए दूसरे दिन समिधि ले करके उनके पास गए <coughs> राजा ने देखा बड़े विद्वान ब्राह्मण है संपन्न है होकर के अभिमान छोड़ करके के समिधि लेकर के शिष्यत्व ने मेरे पास आए क्षत्रिय के पास विद्यार्थी नम्रता प्रोक आए पास में गए मतलब नम्रता नम्रतापूर्वक पास में गए हमारे लिए आसन लाओ पूजा करो ऐसा नहीं नम्रता नम्रतापूर्वक शिष्यत्व ने समिति लेकर के गए अभिमान छोड़ करके गए तो इसमें भगवान भाष्यकार कहते जाति तो हीनम राजानम जाति से निकृष्ट है क्षत्रिय है ये ब्राह्मण है तो भी विद्यार्थी बन कर गए तो इसी प्रकार अन्यर विद्या उपाधित शिविर भवितव्यम विद्या ग्रहण करे अभिमान छोड़ करके शिष्यत्व ने जा करके विद्या ग्रहण करें तो उनको फिर राजा ने उपदेश किया तो ये ब्राह्मण सौ महागृहस्थ विद्वान है शास्त्र <coughs> वृत्त स्वाध्याय सदाचारी स्वाध्या है विद्या प्रदान करने के लिए उपनय करके उपनयन पूर्वक विद्या प्रदान करते हैं किंतु यहाँ कहा गया तान ह अनुपन ए तदुवाच उनका उपनयन नहीं करके उपनयन का था यज्ञ भी तो संस्कार भी होता है और उप पास में लेना साष्टांग प्रणाम कराना अभी भी परंपरा है वाराणसी हमने देखा कोई ब्रह्मचार्य आता है तो दक्षिणाम स्त्रोत्र एक एक श्लोक बोलेगा साष्टांग प्रणाम करेगा फिर एक श्लोक बोलेगा फिर साष्टांग प्रणाम बार द्वादश साष्टाम प्रणाम रोज करके फिर श्रवण करना चाहिए तो ये हाँ उपनय नहीं करके पाद में निपातन साष्टांग प्रणाम नहीं कराके उनको विद्या प्रदान किया अर्थात ये ब्राह्मण थे इसलिए क्षत्रिय उनको इसे पाद में निपातन साष्टांग प्रणाम नहीं कराके उनको विद्या देना देन दी इससे होता है अन्य जो विद्या प्राप्त करे इस प्रकार नम्रतापूर्वक विद्या प्राप्त करे और जो योग्य है अधिकारी उनको आचार्य अवश्य विद्या प्रदान करे यहाँ भगवान भाष्यकर कहते हैं योग्य भ विद्याम अदा तथा अन्य भी विद्या दातव्या ऐसे देना विद्या प्रदान करना चाहिए जिसके पास विद्या है और जो विद्या ग्रहण करे इसी, बत, इसी प्रकार नम्रता नम्रतापूर्वक विधिवत विद्याण करे तभी विद्या सफल होती है अपमन्यव कौ तमात्मास दिवमेव भगवो राजनीति होवाच ये सब सुतेजात्मा वैश्वान यं तमात्मा से तस्मा तबत प्रसुत आशुत कुले दृश्यते अभी राजा उपदेश करने के पहले उनसे शिष्य से प्रश्न करते ये गए शिष्य उनसे सुनने के लिए वो कहे पहले गुरु प्रश्न करते इसमें विचार हुआ शिष्य तो पूछना चाहिए गुरु उपदेश करना चाहिए और गुरु उनसे शिष्य से पूछते हैं तो पहले क्या योग्यता है कितने पढ़ा है क्या समझा है समझ करके उपदेश करना चाहिए कोई आया वेदांत तो श्रवण करने के लिए लघु कम नहीं पड़ी कोई प्रकरण नहीं पड़ा और अद्वितीय सिद्ध पाठ में लगा दिया ग्रंथ क्या समझोगे इसलिए कितनी योग्यता है उसको देख करके फिर आगे उपदेश करना चाहिए वही आत्मा को उपदेश करने के पहले कहते तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो पहले बताओ क्या तुम जानते हो क्या उपासना करते हो ओपमन्य तुम कम आत्मानुपासे किस आत्मा की उपासना करते हो ये तो सब उपासक थे शास्त्र ज्ञान सम्पन्न थे सदाचारी थे तो जरूर उपासना करते थे तुम किसकी उपासना कर दो इति प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया उपमन ने बने दिवम एवं भगव राज हुआचम हे भगव हे राजन दिवम दिवल की मैं उपासना करता हूँ आत्मा रूप से ये तो ये उन्होंने कहा ये सभी सुतेज आत्मा सोहनम तेज यस्य प्रकाशवाला आत्मा है सुतेज वैश्वान ये वैश्वान रो जो श्रुतेज आत्मा है यं तुम आत्मा न उपास्य से जिस आत्मा की तुम उपासना कर दो इस उपासना से तुम्हारे फल भी प्राप्त कर दो तब सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्य थे तुम्हारे कुले में ऐसे सोमया करने वाले सुतम प्रसुतम सोम रूप जिसमें निचते हैं सुतम प्रकर्षण सोमया करते प्रसुतम आशुतम बहुत दिन में सौम्या करते हैं और गणसाध्य कर्म करने वाले कुलना तुम्हारे कुल में होते हैं ऐसे कर्म करने से और फल भी है अस््यन्नम पश्यसी प्रियम अत्यन्नम पश्य प्रिय ब्रह्मवरच कुले यहतमें एतम वैश्वानर मुस्ते मूर्धा तेष आत्मनि तो होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यंमा नगम्यन्न पश्यसी प्रियम अन्नभोजन करते हो अर्थात दीप्ताग्नि अन्न तो खाते हैं अन्न अर्थात तो अन्न पर्याप्त खा करके भोजन करके पचा लेते हो तो दीप्ताग्नि तुम हो अ पश्यसी प्रिय प्रिय पुत्रपुत्रादी इष्ट को देखते हो अति अन्न पश्य प्रियम जो अन्य भी उपासना करे व वो भी दीप्ताग्नि होगा और वो भी पुत्र पौत्र आदि प्रिय दर्शन करेगा प्रिय को प्राप्त करेगा भगवत कुले इसके कुले में ब्रह्मवरचस जो कोई हो उपासना करेगा तो उसके कुले में इसे तेजस्वी होते ही यह एतम एवं आत्मा वैश्वानरं उपास ये जो वैश्वानर आत्मा की उपासना तुम करते हो सुतेजस् तो वाला इसकी जो उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त करता है दीप्ताग्नि होता है प्रिय पुत्र पुत्र आदि देखता है तेजस्वी कुल में होते हैं किंतु जिसकी तुम उपासना करते मुर्धा तु हो मूर्धा तु ये सब आत्मा इति होवाच ये तो वैश्वनार आत्मा का मुर्धा सिर है एक देश ही संपूर्ण वैश्वानर नहीं है एक देश को तुम वैश्वार मान उपासना करते हो ये जो एक देश में संपूर्ण वैश्वान और दृष्टि करके उपासना करते हो ये उपासना करना ठीक नहीं है कुछ तो फल मिलता है मूर्धा ते व्यपतिष्यन्मा नागमिष्य तुम्हारा सिर गिर जाता जब मेरे पास नहीं आता अच्छा क्या मेरे पास आ गया नहीं तो तुम्हारा सिर गिर जाता इति अथो हो सत्य यज्ञ पौलिशीम प्राचीन योग्य कौन तम तो आत्मा आदिमें भगवो होवाच राजनीतिवाचे सै विश्व आत्माश्वानोंन उपा तस्मा तव बहु विश्व कुल दृश्यते अतः सत्ययौल से पूछा हे प्राचीन योग्य योग्य हे संबोधन करते कं किस आत्मा उपासना करते किसी आत्मासना कर्तिरो सत्य आदिमेंव भगवो राजनीतिवाच आदित्य की मैं उपासना करता हूँ आदित्य को वैश्वानर दृष्टि से मैं उपासना करता हूँ एक सब विश्वरूप आत्मा ये विश्व रूप है विश्वाणु रूपाणी ये स्वरूप आदित्य में रूप है विश्वरूप आत्मा वैश्वानर है जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इस उपासना के कारण तव बहु विश्व तव कुल बहु विश्वरूपम दृश्य थे तुमकूल में अनेक रूप वाले होते हैं विश्वरूप है तो यहाँ विश्वरूपम यह अमूत्रार्थम उपकरणम इस लोक परलोक में कर्म करने के लिए जो साधन सब कुछ तुम्हारे में तुमको प्राप्त होते हैं सूर्य में अनेक रूप है विश्वरूप विश्व रूप वाला सूर्य है सब रूप है तो इसी की उपासना करने से तुमको सब प्रकार कर्म करने के सामग्री भोग सामग्री सब प्राप्त होते हैं प्रभृत्श्वत्तरीथो दासी निशो अस् प्रियम अत्यन्न पश्यति प्रियम प्रिय ब्रह्मवृचसकुलेतमे आत्मा वैश्वानर मुस्ते चक्षुष्त आत्मनती होवाचाधो भविष्यो यम आगमिष्य प्रवृतो अश्वत्तरी रथ प्रभुअश्वत्त्तरयुतरथ तो प्राप्त दासीक दासी से युक्त निष्काहार आदि धन संपत्ति तुमको प्राप्त है अत् अन्नम पश्यसी प्रियम तुम भी दीप्ताग्नि हो और प्रिय देखते हो पुत्र पौत्र आदि जो इसकी उपासना करता है श्री आदित्य की विश्व वैश्वानर दृष्टि से वो भी अति अन्न पश्यति प्रियम जो भी दीप्ताग्नि होता है प्रिय पुत्र पौत्र आदि इष्ट देखता है भवत्य से ब्रह्मव्रच समकुले कुले में ब्रह्मव्रच सत् होते हैं यह अर्थ समान है यह एतम एवं आत्मा वैश्वानरम उपासना जिस आदित्य रूप आत्मा की तुम उपासना करते हो इसकी जो वैश्वान दृष्टि से उपासना करता है उसको इसे फल प्राप्त होता है किंतु ये तो वैश्वानरात्मा का चक्षु है चक्षुष्टु एत आत्मनिधि हो वैश्वान आत्मा का ये चक्षु सूर्य एक देश चक्षुत्म संपूर्ण करतो हो अपराध के कारण अंधो अभिष्य यहां नागमशति मेरे पास नहीं आता तो अंधो हो जाता अतः अत हो वाचे इंद्रदम भालवे वैयाग्रपद्य कं मात्मास वाईमेव राजनीति होवाचे स ही पृथक आत्मा वैश्वाणुरो यं मासे तस्मा पृथक बलय आयती पृथक रथसुयं अथ होवाच इंद्रदमन भालवेश पूछा हे hey व्याघ्रपद्यम कम आत्मा किस आत्मा की उपासनाकर् उत्तर दिया इंद्रद्युम वायुमें भगवराजनित हो वायु की उपासना करता हूँ ये सभी पृथक वर्तमान पृथक वर्तमय यनेक रास्ता वर्तमान मार्ग पृथक नाना वर्तमान यसे नाना मार्ग वाले ये वायु में सात सात गण होते आवह उद्वह प्रवह विवह परावह संभ परिवह ऐसे अलग अलग नाम है नाम विभिन्न भेद से अलग अलग चलने वाले वायु पृथक वर्तम उसका नाम पृथक वर्तमानी मार्ग जैनिका पृथक वर्तम आत्मा वैशान रम तम तो आत्मा से जिस आत्मा की उपासना करते हो ये वायु रूप पृथक व्रतम नाम है इसलिए त्वाम पृथक बलय आयंति पृथक बल ही तुम्हारे पास आते हैं वस्त्र अन्न आदि भेंट सब देने वाले सब संपत्ति उनको प्राप्त है पृथक रथश्रेणी अनुयंती और अनेक रथश्रेणी रथ की पंक्ति तुआ, अनुयती तुम्हारी चलते हैं तुम कसौ वहाँ प्राप्त है अस, अन्न पश्यसी प्रियम प्रियम, अं पश्य प्रियस ब्रह्मवृचसकूल येतमेम आत्मा वैश्वानरम पार्तेण आत्मनितिवाच प्राणस्त उदक्रम श्य माममिष्य तुम अति दीप्ताग्नि हो प्रिय दिखते हो अन्य भी जो कोई उपासना करेगा वो भी दीप्ताग्नि होता है प्रिय पुत्र पुत्र दिखता है ब्रह्मवर्च शुकुले में होते हैं। जो इस आत्मा की उपा वैश्वान की उपासना करता है तुम जिसकी उपासना करते प्राण को भाई को प्राणस्तु ऐसा आत्म वाच ये वैश्वानरात्मा का प्राण है संपूर्ण वैशालर नहीं है वैष्णर देखे प्राण को तुम वैषाणर माने के करते हो एक देश में संपूर्ण वैषाणर दृष्टि करते हो संपूर्ण वैषाणर को नहीं जान करके एक देश में जो दृष्टि करता है तो प्राण स्थित उदक्रम श्यन यन तो तुम्हारा प्राण का उत्क्रमण उत्क्रमण हो जाता मेरे पास नहीं आता तो ये सबसे स्पष्ट होता है जिसकी उपासना करने है उनके वास्तव स्वरूप को समझ करके उपासना करनी चाहिए एक देश उपासना का फल सब बताया निंदा की गई तो जो उपास्य है उसकी उपासना करने के लिए उनके स्वरूप को जाने इसलिए विवेक करके उपास्य स्वरूप को जान करके उपासना करने के लिए इस शास्त्र में परमात्मा स्वरूप का विचार किया जाता है उनका वास्तव स्वरूप क्या है औपाधिक रूप क्या है ये सब समझे परमात्मा कहाँ है किस प्रकार है समझ करके उपासना करने से एकाग्रता भी होती है और उपासना ठीक होती है और नहीं समझ कर करें तो ठीक है कुछ फल प्राप्त हो जाता है श्रद्धा का फल है तो भी उपासना करने के लिए परमात्मा स्वरूपों को थोड़ा समझ करके उपासना करे अथ होवाच जनम शाकक्ष शारकक्ष शर्काक्ष कं तम आत्मा आकाशमे भगवो राजनीति होवाच ये सभी बहुलात्मा वैश्वान यमास तस्मा बहुलोशी प्रजयाधन चल शाकक्ष संबोधने अच्छा हाँ संबोधन है जन्म सार्क अनुसार नहीं था हाँ तो अनुसार है, है नहीं ठीक है संबोधन है जन्म है सार्क राक्ष कौन तुम तो आत्मा ने उपास है किस आत्मा की उपासना करते हो आकाश में भगव राजनीति वाच आकाश रूप आत्मा इसकी मैं उपासना करता हूँ ऐसे भी बहुल आत्मा ये धड़ है हाथ पाद के बिना जो बीच भी, वाला है ये बहुल आत्मा है शरीर वैश्वर यम उपासे तस्मा बहुल प्रजया च धन न प्रजाधन से उक्त हो पश्य प्रियम अश्यति प्रियस ब्रह्मवर चमकूल एतमें आत्मा वैश्वानर मुस्ते सन्देहस्व आत्मनितिवाच संधेस्ते व्यश्मागमती अत्य अन्नम पश्यसी प्रियम ये समाने है दीप्ताग्नि प्रिय पुत्र पुत्र देखते अन्य भी जो उपासना करता है वो भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम इसके कुल में ब्रह्मवर्चस्व तेजस्वी होते हैं जो इसे आत्मा की उपासना करता है वो की संदेह तुशा आत्मा ये तो देह है संदेह देह है धड़ है इसमें संदेह इसमें तो संपूर्ण वैश्वानर बुद्धिया उपासना करते हो इसी दोष के कारण संदेहस्ते व्यशीरियत तुम्हारा हो जाता, यदि मेरे पास नहीं आता शिथिल हो जाता नष्ट हो जाता अथ होवाच बुढ़िल आशोत्तराशि वैयाघ्रपद्य कं तम आत्मा सेप एव भगवराजनीतिवाच ये रहश्वान रो यम आत्मा से तस्मान पुष्टिमनसी बुडिल आश्वतराश्वी से पूछा हे वैयाघ्रपद्य तुम किस आत्मा की उपासना करते हो इति होव भगवराजनीतिवाच का जल रूप हे अप हो वाच ये सभी रैरात्मा ये हे रई धनरूपैशाणर यम तम आत्मासकी उपासनाकर्तु तस्मायिमन रही रहीमन का धनवान हो तम तो पुष्ट हो पुष्टिमा पुष्टि हो सरसे भी पुष्ट हो अन्न अन्न के कारण सरसे पुष्ट हो अस्यन्नम पश्यशी प्रियम अत्यन्न पश्यति प्रिय ब्रह्मवरचंकुले एक आत्मा वैश्वानर मुस्ते वस् बसतिश तो आत्मनि होवाच बसति इस <coughs> प्रकार सामने दीप्ताग्नि हो पुत्रपुत्रादि प्रिय देखते अन्य भी जो उपासन करता है वो भी दीप्ताग्नि होता है पुत्रपुत्रादि प्रिय देखता है कुले में ब्रह्मवृष तेज होता है जो इसे आत्मा वैसा आत्मा की उपासना करता है किंतु यद बस्ती है मूत्र स्थान है है आत्मा का यद यदि होवाच बस्ती ते व्यभेद सद तुम्हारा तो व्यस्य भेद नष्ट हो जाता भिन्न हो जाता यदि मेरे पास नहीं आता अथ उवाच उद्दालुणी गौतम कम तम आत्मा ने उपास पृथ्वी में वह राजनीति होवाच ऐसि प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरोम आत्मा से तस्मा प्रतिष्ठितोषी प्रजया च पशुश्च उदालुणी जिनके पास ये पांच गए थे अंत में उनसे पूछते हे गौतम तव कम आत्मा से किस आत्मा की उपासना करते हो गौतम आरमणि ने कहा पृथ्वी में वे भगवराजन पृथ्वी की उपासना करता हूँ वैश्वाणर दृष्टि से तो कहे ए सभी प्रतिष्ठात्मे प्रतिष्ठारूपे है वैश्वाणार जिसकी तुम उपासना करते हो तस्मात्म प्रतिष्ठितोशी से तुम प्रतिष्ठित हो प्रजा से पशु से युक्त हो अस्म पश्यसी प्रियम अत्यन्न पश्यसी पश्य प्रिय भगव्रम्हर चंकुले यहतम एवं आत्मा वैश्वान रोमोपासस्ते पादु तेताइति होवाच पादोंम्लाेताम यन मनागमश्य अस्म पश्यसी प्रिय भोजन दीप्ताग्न हो प्रिय देखते हो अन्य भी जो उपासना करता है वो भी दीप्ताग्नि होता है प्रिय पौत्रादि दे देखता है कुले में ब्रह्मव्रचष तेज होता है जैसे आत्मा वैश्वान आत्मा की उपासना करता है किंतु जो पृथ्वी को तुम वैश्वान मानकर कर पृथ्वी की उपासना करते हो पादो त्वेतो आत्मा ये तो वैश्वाणर आत्मा का पाद ही है पाद है अवैव उसमें तुम वैश्वाण संपूर्ण वैश्वाणर मानकर कर उपासना करते हो इसी दोष के कारण पादो ते व्यम्लाश्येताम हो जाता श्री श्रिथिल होकर के नष्ट हो जाता युमान मेरे पास नहीं आता तो सबको को पुछने के बाद कहा तान तावाचेत वही खलु यूय पृथ्गी वैम आत्मा वैश्वानर विद्वांस्वन्नम येतमें वे, प्रादेश मतम अभिमान आत्मा वैश्वानर उपास्ते सर्वेश लोकेशु भूतेषु सर्वेशु सर्वेश आत्मस्वन्नमति तान उवाच सवको छको यते भी खालू पृथक इव इमाम आत्मा आपको सब अलग अलग पृथक भिन्न भिन्न पृथक जिससे अलग अलग करके आत्मा की उपासना करते अन्नम विद्वांस अन्न अर्थ दीप्ताग्निरो प्रिय दर्शन करतो धन सम्पत्ति को प्राप्त करतो ये सब ठीक ही किंतु यस्तुत प्रादेशमात्र अभिम्मनम आत्मा वैश्वानमुपास्ते यह सारा वैश्वानर प्रादेशमा <coughs> <coughs> मृधा से लेकर के स्वर्ग से लेकर के पृथ्वीपाद तक विशिष्ट प्रादेश मत्र प्रादेश मृधादेश माना जाना जाता है इसलिए प्रादेशमात्र मूर्धादि से लेकर तक प्रदेश में जाना उपासना किया से प्रादेश मात्र अथवा मुखादिकरण में अतारूप से है प्रादेश मात्र परिमाण परिच्छि है दियोलोकादि पृथ्वी प्रदेश में परिमाण होने से प्रादेश मात्र अथवा प्रकर्षण आदेश किया जाता है शास्त्र के द्वारा इसलिए प्रादेश मात्र विभिन्न प्रकार कहा कहीं कहीं कहा गया मुर्धा से लेकर चिब चिब तक ये यहाँ तक प्रादेश मात्र ये भी कहते हैं किंतु यहाँ ये अर्थ नहीं लिया और अभिभिमान अभिमान प्रत्येकात्मत्व न जाना जाता है अभिमीयत अहम अहम इसे जाना जाता है इसलिए अभिमान अहंग उपासना करते वैषाणर को अहम अस्मी इसी के अनुसार फल प्राप्त करते अभिमान आत्मान जो उपासना करता है स सर्वेश्व लोके सर्वेश भूतेश सर्वे आत्मसु अन्नमति सारे लोक में दिवादि सब लोक में चराचर स्वभूत में सब आत्मा में सर् मन बुद्धि सब में करके वह प्राणी प्राणियों के अन्न भोजन करता है सब उसके अन्न भोग्य हो जाते हैं वो सर्वात्मक हो जाता है वैश्वानारोह आत्मा हो जाता है वैश्वान जैसे समष्टि आत्मा स्थूल अभिमानी वो भी स्वयं उपास वैष्णर होकर अन्न भोजन करता है। सब उसका उका होता है तस्वा यहत आत्मन वैष्णर से चक्चुर चक्षुर्स्वरूप प्राण पृथक वर्तमान संदेह बहुलो बस्तिरव रई पृथिवै दृथिवे पादूर एव वेदीलो मह हृदय गापत्यो मनो अन्वाहरेपचन आश्यम आहवनी तस्य एतः वै आत्मन वैश्वर से ये जो वैश्वात्मा है जिसकी उपासना के लिए तुम लोग मेरे पास आए ये इसके ये मूर्धतेजा ये श्रुतेज स्वर्ग शोभन तेज यस्म ये प्रकाशमन स्वर्गे मूर्धि चक्षुर विश्वरूप विश्वरूप विश्वान रूपानी से आदित्य से आदित्य वैश्वान आत्मा की चक्षु है और पृथक वर्तनात्मा पृथक नाना मार्ग वाले जो वायु है वैश्वान का प्राण ही है और बहुल संध्या जो आकाश है वो उसका धड़ देह है वैश्वान आत्मा का बस्ती रे ही जितने जल है सब उसे वैश्वान आत्मा की बस्ती है पृथ्वी एवं पादो ये पृथ्वी ही वैश्वर के पाद है और उरा वेदीरी ये छाती है उरस वेदी है लोम शर्य में वैश्वानर के है कुश हो गए बरही हृदय हो गया गारह अग्नि मन है अनुहार पच्चन दक्षिणाग्नि आश्य मुख है आहवन अग्नि इसमें सब मुख में आह्वन करते हैं और ये सब हृदय से ही ले करके मन आता है सिर्फ मन हो गया आहवानीय मन हो गया अनुहार्य पचन अनुहार्य पचन हो गया और उसमें आहवान करते मुख में इसलिए आहवण्य हुआ ये हो गया वैष्ण और सम्पूर्ण तद यद प्रथम मागचे से स प्रथमाम प्रथमा आहुतिम जुव्यात, ताम तम जुहुयात प्राणायाहेती प्राणस्तृप्य भी भोजन जो पहले आता है भक्त प्रथम आगच्छेत् भक्ते भात पहले भोजन काल में भात पहले आता है इसलिए भोजन परसते समय पहले अन्न भात परसना चाहिए प्रथम भोजन काल में भात जो आता है तदूम उसका हवन करना चाहिए अग्निहोत्र संपत्ति अग्निहोत्र यहाँ करने के लिए कहा गया ये अग्निहोत्र के लिए नहीं इसी प्रकार मुख को अग्नि मान करके उसमें हवन किया जाता है प्राण आहुति देते हैं भक्ता प्रथम आहुति हवन करेगा मुख में अन्न पक्षेप करेगा ताम जुहत प्राणाया स्वा ऐसे कह करके प्राणाया स्वा कह कर इस मंत्र बोल करके स्वल्प अन्न, अन्न। मुख्य में डालेगा आहुति देते समझे से अवदान थोड़े लेते सामना डालता है ऐसे देने से प्राणस्तृप्य प्राणतृप्त तो होता है प्राणेन प्राणे तृप्यति चक्षुष तृप्यती चक्षुष तृप्य आदित्य तृप्यती आदित तृप्यती दौस्तृप्य दिव्य तृप्यंत्याम यकंच दौशादित्यशाधितित तत्प्यति तस्या तृप्तिम तृप्यती प्रजया पशुरनाद्यन तेजसा ब्रह्मवृचस पहले प्राण तृप्त होता है प्रथम आहुति प्राण कहना पर प्राणेस्तृप्यति चक्षुस्तृप्यति प्राणेस्तृप्य चक्षुस्तृप्यती एकक्य यहाँ तक है एक वाक्यं इसमें एक है प्राणे तृप्यति में तृप्यतिंत नहीं है ये तो सुबंत है सप्तमेन्ते हैं क्षत्रियां तृप्य प्राणतृप्तने पर चक्षुतृप्यतीय तृप्यति है तीन ग्रंथ क्रियापद एक हुआ, प्राण प्राणतृप्तने पर चक्षुतृप्त हो जाता है चक्षुष तृप्यती आदिस्तृप्य चक्षुतृप्त ने पर तृप्यति सप सप्तम अन्ते आदितृप्त हो जाते भगवान आदित्य तृप्यति दौस्तृप्य आदित्य तृप्त होने पर आदित्य स्वर्ग में अतिष्ठित है स्वामी रूप से तो द्युलोक तृप्त हो जाता है दिव्य तृप्यंत्याम दिवी तृप्त होने पर यंच द्यौच्च आदित्य अतिष्ठत द्यूलोक में और आदित्य में जितने सब प्राणी हैं सब तृप्त हो जाते हैं तस्य अनु तस्तृप्तिम तृप्यति उसके पश्चात तस् तृप्तिम अणु तृप्तिम अणु तृप्यति स्वयं भोग करने वाले तृप्त होता है स्वयं भोक्ता तृप्त तृप्त होता है ये सब तृप्त होने पर भोजन करने वाले तृप्त होता है तस्य तृप्तिम अणु तृप्यति भोक्ता तृप्त होता है और प्रजया प्रशुभि अन्नाद्यन तेजसा ब्रह्मवर्चसन इसका फल है प्रजा से युक्त होता पुत्रादि से पशु से अन्नाद्य अन्न से युक्त होता है तेजसा तेजे शरीर की दीप्ति उज्ज्वलत्व और तो ब्रह्मवर्च ब्रह्मवर्च से स्वाध्याय सदाचार्य निमित्त तेज है तेज सा दोनों होने से तेज हो गया शरीर की दीप्ति है उज्ज्वल प्रगल्भ होता है और ब्रह्मव्र चष्ण स्वाध्याय सदाचार्य के कारण तेज है को प्राप्त करता है एक है। इस आहुति प्राणाहुति प्रदान का फल बताया फलवता है अथयां द्वितियाँ जुहुआुहुआ दिव्याृप्यने तृप्य श्रोत्र तृप्य श्रोत्रृप्य चंद्रमा चंद्रमसी तृप्यती दिश् तृप्यती दीक्ष तृप्यतीसु य दिशाचंद्रमाधितिषंती तत्प्यति तस्तृप्तिम तो तृप्यति प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन अथो देंख में डाले व्यानाय इति इस मंत्र बोल करके इस करने से व्यान वायु तृप्त होता है व्याने तृप्यति व्यान तृप्त होने पर श्रोत्रृप्त होता है श्रोतावण इंद्रिय श्रोत्र तृप्यति श्रोत्र तृप्त होने पर स्रोत्र में अनुग्रह का देवता स्रोत्र में थी चंद्रमा से चंद्रा चंद्र और चंद्रमा तृप्त होने पर दिशा तृप्यती दिशा सब हो जाती है सारे दिशा में चंद्रग्रहण फैलते है दिशा तृप्यती दिशा तृप्त होने पर यश्च चंद्रमा से अधिक ठंडती सारे दिशा में चंद्रमा जो आशित है वो सब तृप्त होते तृप्तिमु वो तृप्त होने के पश्चात स्वयंभोक्ता तृप्त होता है प्रजा से पशु से अन्ना भोजन से अन्न से युक्त तो होता है तेज शरीर कांति ब्रह्मवर्च से तेज इस युक्त तो होता है अथयाँ ताम जुहियाुहियानाय स्वाहाय तपान तृप्यतिपन तृप्यति वाक्तृप्य वाची तृप्यमृप्य तृप्यती तृप्यत तृप्यती पृथ्वी तृप्यती पृथ्वी तृप्यं यंच पृथ्वी चाग्निशाधी ठत तृप्यती तस्तृति तृप्यती प्रजया पशुरन्ना तेजसा ब्रह्मवर्च से नई जो तृतीय हवनकुहूयाद अय स्वंत्र के द्वारा अपान तृप्त होता है अपन तृप्तन पर तृप्त होती है वाह तृप्त होने पर अग्नि तृप्यती अग्नि तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्त होती है अग्नि पृथ्वी में आश्रित है पृथ्वी आम तृप्यंत्याम पृथ्वी तृप्त होने पर जो कोई प्रजा है पृथ्वी में अग्नि में सो आश्रित है सब तृप्त हो जाते हैं तस्य तृप्ति मनु ये की तृप्ति होने के बाद भोक्ता भी तृप्त होता है भोक्ता तृप्त होता है प्रजा से युक्त होता है पशु से युक्त होता है अन्न से युक्त होता तेज शरीरका से, ब्रह्मवर्षशुक्त होता है अथ याँ चतुर्थी जुहिया तं जुहिया सामनाय स्वाहेती सनस्तृप्य सी तृप्यती मनस्तृप्य मनस तृप्यती पजन्यृप्य पर्ज तृप्य विद्युतृप्य विदुतृप्यँ यंच विद्यु पजन्यधतिषतृप्य तस्या तृप्तिम तृप्यति प्रजया पशु भीरनादीन तेजसा ब्रह्म वर्चसे नेती अब चतुर्थी जो आहुति हवन करे ताम जोहुयात समानाय स्वाहा इस मंत्र के द्वारा तो समान तृप्त हो जाता है समान वायु तृप्त होने पर मन तृप्त होता है मन तृप्त होने पर परजन्य पर देवता तृप्त है परजन्य तृप्त होने पर विद्युत तृप्यति विद्युत तृप्त पर जो कुछ विद्युत और पर्जन में आश्रित है सब तृप्त होते हैं तस् तृप्ति मनु उसके सब कुछ तृप्त होने के पश्चात भोक्ता तृप्त होता है प्रजा पशु अनाद्य तेज ब्रह्मवचस से युक्त तो होता है फल में समान है अथयाम पंचमी जो उदा उदानाय स्वाहैती काम जुहुआत उदहनाय स्वाहैती उदानृप्य उदी तृप्यतीक्तृप्यवचि तृप्यम वायुस्तृप्य वायु तृप्यकाशस्तृप्यकाश तृप्यतंच वायुश्च आकाश्षधिष्ठतस्तृप्यसान तृप्ति तृप्य प्रजया पशुरनादनतेजसा ब्रह्मवरचसने पंचम जो हवन करे ताम जो हुआ तो उदान आय स्वायु मंत्र के द्वारा उदान तृप्त होता है उदान तृप्त होने पर त्व तृप्त होती त्व तृप्त होने पर वायु तृप्त है वायु तृप्त होने पर आकाश आकाश तृप्त होने पर जो वायु आकाश में आश्रित है सब तृप्त होते हैं तस् तृप्ति मन में के तृप्त होने पर भुक्ता तृप्त होता है प्रजा से पशु से अनाद्या तेज ब्रह्मवच से युक्त होता है स यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जो होती यथा अंगारा नपोह्य भस्म नि जो हुआ ताद्रिक तस्त जो वैश्वान करता है अग्निहोत्र करता है अग्निहोत्र को इसकी उपासना भी करनी चाहिए जो ईदम अविद्वान इसको नहीं जानकर के उपासना नहीं करके केवल अग्निहोत्र करता है उसका अग्निहोत्र कैसा होता है ऐसे अग्नि को हटा करके भस्म में राख में आहुति दे अग्नि में आहुति देना चाहिए अंगारान अपोह्य अंगार अग्नि को हटा करके आहुति के योग्य अंगार उसको हटा करके जो आहुति योग्य नहीं केवल राख रख करके राख भस्म केवल आहुति देता है वो व्यर्थ है इस प्रकार उसका अग्निहोत्र व्यर्थ हो जाता है अर्थात तो अग्निहोत्र करने वाले को अवश्य ही वैष्ण्र उपासना करनी चाहिए ऐसे निंदा करके जो वैश्वान रूपासक उसका अग्निहोत्र बहुत श्रेष्ठ है प्रशंसा हुई नहीं निंदा निंदम निंदित तुम प्रवर्तते अभी तो विधेय स्तोत्र तुम ये अन्य अग्निहोत्रों का राख में हवन करने जैसे कहा करके उसकी जो निंदा की गई जो वास्तव प्रसिद्ध अग्निहोत्र की निंदा करके वैश्वान रूपासक के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है ऐसे जो उपासना करता उसका अग्निहोत्र बहुत श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है अथ यम विद्वां अग्निहोत्रण जो होती तरह सर्व लोकेश भूतेसु सर्वे आत्मसोता जैसी ईसी वयिस्वात्म की उपासना करने वाले अग्निहोत्र हवन करता है सारे लोक में भूर्भो सौवादिस्व लोक में सारे भूत में सब प्राणी में सब आत्मा में सब शरीर इंद्र मन बुद्धि आदि सर्वत्र हवन हो जाता है हत्म हवन होता है तो हुतम अन्नमति सब आत्मा से होतम भवति सब अन्न उसका हो जाता है सारे स्वयं विश्वा वैश्वानर रूप हो जाता है वैश्वान रूपासना करने वाला स्वयं वैश्वानर होकर के सारे लोग फल प्राप्त कर लेता है तद्यथेसी का तूल अग्नोप्रोतम प्रदुए तो हास्य सर्वे पापमान प्रदूयते ये एक तदव विद्वान्न अग्निहोत्रण जो होती यथे इस के तूल इशिका मूंज है तूल बहुत सूक्ष्म है अग्नोप्रोतम अग्नि में प्रक्षेप कर दिया डाल दिया प्रदूत नष्ट हो जाता है भस्म हो जाता है भस्म भी नहीं रहता है जल जाता है अन्य काष्ट के जैसे वश्व राख होते है इसी का तोड़ डाला और तो पता नहीं चला कहाँ गया शीघ्र नष्ट हो जाता है अग्नि जला देती एवं एवं हर्वे पापमान प्रद्वीयते इस प्रकार उपासक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यह एक विद्वान अग्निहोत्र ज्योति जो वैश्विक आत्मा की उपासना करने वाला है कर हुए अग्निहोत्र करता है तो इसी सब पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें कहा धर्मा धर्मा कर्मर्माख्य अनेक जन्म संचिता सच्चिता इह च ज्ञान ज्ञानोत्तेर्जानभान प्रदूयते प्रदेरन वर्तमान शरार पापव्रज लक्ष्यम प्रति मुक्तिशुवत तो इसमें पाप नष्ट हो जाते हैं कहा पाप निवृत्तिवताया तस्दु हई हईव विद यद्यपि चांडा चांडालाय उच्चिष्ट प्रयचेदात्मन हेवा तद वैश्वान रे तदेश श्लोक इसलिए जो ऐसे उपासना करता है वो तस्मादु तो ह एव विद एवं विद्य ऐसे वैश्वानर उपासना करने वाले यद्यपि चांडालाय उचिष्ट प्रयशित चांडाला के लिए उच्चिष्ट झूठा भोजन नहीं देना चाहिए उच्चिष्ट नहीं देना चाहिए ये शास्त्र में ऐसा तो किसी को भोजन मांगते हैं भोजन देते हैं तो उच्छिष्ट कुछ खा कर बच्चा उसको नहीं देना चाहिए चंडाल नीचे जाती का को कोई होता है ऐसे अन्न देने पर ले कर खा लेते हैं तो भी उनको उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए ये मर्यादा है साधारण लोग में भी भोजन बनाते हैं कोई मांगता है तो उसको पूरा पूरा सब चीज़ देते हैं जितने जो काम करने वाले साफ करने वाले सब कुछ करने वाले सेवा करने वाले जितने होते हैं उनको भोजन देते हैं पंक्ति भेद नहीं करा जाता है क्या जाता है भोजन में जो सब बैठे सब सबके एक प्रकार भोजन देते हैं गृहस्थ गरीबों लोगों में भी विवाह आदि करते भोजन बनाते हैं उनकी सेवा करने वाले सब जाति के लोग आते हैं जितने सब शूद्र हरिजन कोई आता है सबको जो भोजन बनाते सब देते हैं और इसमें नहीं कि अशुद्ध अपवित्र उनको दे दो ऐसा नहीं करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए सामान्य लोग जो जानते ऐसा नहीं करते इसलिए भोजन देने वाले को ध्यान रखना चाहिए भोजन पवित्र बना कर रखे पवित्र ही भोजन किसको दे अशुद्ध अपवित्र नहीं करे जो लोग झूठा भूठा करते हैं अपवित्र करते हैं किसको भोजन दिया तो उसमें पाप कमाते हैं शुद्ध बनाए तो नहीं दे जानते कोई सन्यासी मांगता है वो भिक्षा मांगता है कोई भी भोजन मांगता है भोजन दे दिया उसको पता नहीं कैसे बनाते क्या शुद्ध शुद्धि अशुद्ध देने पर देने वाले के ही पाप होता है उसके हाथ जाने के बाद आगे शुद्ध शुद्धि सुध्य का विचार वो करेगा उसके हाथ आने के पहले देने वाले के ऊपर ही है देने वाला ही शुद्ध र कर दे इसलिए भोजन बनाने वाले शुद्ध पवित्र भोजन बनाए जैसे भगवान को की पूजा करने के लिए भोजन बनाते किसको देना है इसे शुद्ध पवित्र रह करके भोजन बनाते समय सोचे कि हम खाने के लिए बना रहे पचनते थे त्वम पापा ये पचनते आत्मकारनाथ अपने लिए पकाते खाते तो पाप ही खाते हैं भोजन पवित्र लक्ष्मी पा के शुद्ध बनाए और वो घर भोजनालय में कुछ भोजन बचाए तो शुद्ध ही रहे किसको खिला सके और खिलाए तो शुद्ध ही खिलाए झूठा अपवित्र खिलाए तो पापी होते हैं। अलक्ष्मी का वास होता है अपवित्र भोजन में अशुद्ध में झूठे रहने पर भूत प्रेत राक्षस अलक्ष्मी इन लोगों का सब वास होता है उसमें अनिष्ट बहुत होता है चंडाल को उत्शिष्ट देना निषिद्ध है तो भी यदि इसे वैशाण रूपासन करने वाला इतने निंदित कर्म भी करे प्रतिषिध है कि उच्चिष्टान तो भी यदि करे चंडाल को शिष्य जी दे, दे तो भी आत्मनि हे वैस तद वैश्वाण उतम स्याद उपासना करने वाले इतने तन्मय होकर उपासना करता है अहम अश्विम वैश्वानर सर्वात्मा वैश्वानर हो जाता है तो चंडाल देह में भी वैश्वानर है उसमें भी हवन हो जाता है अधर्म नहीं होता है उसको ऐसे विद्या उपासना के कारण जो अहम अस्म वैषणर समष्टि वैष्णर अग्नि में हूँ प्राण हूँ वैष्णर अग्नि समष्टि में हूँ ऐसे उपासना करता है उपासना करते करते अहंग्रह उपासना में हूँ दृढ़ निश्चय करके होता है तो सर्वात्मक हो जाता है उपासना काल में भी व्यष्टि देह में अभिमान छोड़ करके सबके शरीर में अहम बुद्धि व्यापक में हूँ तो सब होने से वैष्णर व्यापक है सबके शरीर के अंदर बाहर है तो चंडाल देह में भी वैष्णर है उसमें हवन हो जाता है तो यदि चंडाल को छिट देता है तो भी वैष्णर के लिए हवन हो जाता है पाप नहीं होता है इसकी स्तुति के लिए आगे मंत्र है यथेह क्षुधिता बाला मातरम परिपाषत एवं सर्वाणी भूताने अग्निहोत्र उपासत अग्निहोत्र उपासत यथा बाला मातरम परिपाश थे भुभुक्षित तो भुखे बचे माता की परिपास में माता के पीछे पीछे आगे पीछे बोलते माता कब भोजन देगा के खिलाएगी कब भोजन देगी भूखे देखते माता को देखते कहाँ इधर आई उधर आई कभी भोजन देगी कब खिलाएगी इसी प्रकार सारे भूत सब कुछ ऐसे उपासना की इस उपासक की उपासना करते हैं सर्वानी भूतानी अग्निहोत्र में उपास ये वैष्णव उपासना करने वाले कब अग्निहोत्र करेगा अग्निहोत्र क्या है स्वयं जो अग्निहोत्र भोजन करता है वैष्णु रूपासक वही भोजन करते प्राणायासहा ब्यास वह कर देता है वो कब भोजन करेगा सब देखते हैं सारे भूत ब्रह्मांड में देखते हैं वैष्णान रूपासक भोजन करे यदि वो भजन कर लेता है तो सारे जगत सब तृप्त हो जाते हैं उपास के भोजन से सारे ब्रह्मांड तृप्त हो जाते हैं उपासते अग्निहोत्र समाप्ति के लिए यस्या युक्ते यृे भिक्षु भी, यति यृे यतिर्भुंते तुंक् स्वयं हरी हरिस्ृहे भुक्ते तुंक्ते जगत् जिसके घर में अति सन्यासी भोजन करता है तत्व भुंते स्वयं हरि सन्यासी संन्यासी स्वयं नारायण स्वरूप ही इसलिए नारायण करके होने से सन्यासी को जब प्रणाम करते कहते ओ नमो नारायणाय नारायण नी बोलते ओ नमो नारायण बहुत लोग कहते नमो नारायण नारायण नी नारायणाया जो नहीं जानते अब इसे समझो नमो नारायणाय कहना चाहिए जैसे शिवाय नम नारायणा नम नारायण का चतुर्थी अंत नारायणा नमो नारायणा कोई कहते नमो नारायण ये मंत्र कह करके नमस्कार करना होता है सन्यासियों को और नारायण स्वरूप तो जिसके घर में इसे सन्यासी भोजन करता है उसके घर में स्वयं हरी विष्णु भगवान नारायण भोजन करते तस्य भुंते स्वयं हरि और हरि भगवान विष्णु जिसके घर में भोजन करते हैं तस्य भुंते जगत त्रयम सारा जगत सारा ब्रह्मांड भोजन कर लेते हैं इसे सन्यासी महात्मा को भोजन कराते हैं गृहस्थों का कर्तव्य है ऐसे केवल सन्यास नहीं ब्रह्मचारी कभी भोजन भिछा देते हैं यानी सन्यासी का केवल साधन करना है वेदांत सवर्ण मनन निधि ध्यासन प्रणव जप और, उस, और उसे में पूरा रहे भोग जब समय होता है गृहस्थ को कष्ट नहीं देने के लिए थोड़ा देर में ग्राम में जाए भगवान का नाम सुना दे नारायण हरे कह करके उनका कर्तव्य है वो लेकर आए कोई कोई सब पूरा लोटी लेकर दिखा देंगे ले जी मा महाराज जी तो पूरा नहीं लेना एक साथ एक व्यक्ति यदि खा लेगा घर में हिसाब कर बनाते होंगे तो कोई भूखा रहेगा ऐसे बनाना चाहिए थोड़ा अधिक है किंतु बहुत लोग नहीं जानते हैं अथवा जानने पर भी कोई अभाव है वो नहीं बना पाते कोई नहीं बनाते हैं तो उनको कष्ट नहीं दे थोड़े थोड़े ले इसलिए मधुकर ही कहते मधुकर भ्रमण जैसे थोड़े थोड़े पुष्पर्श ले करके मधु बनाता है इसी प्रकार थोड़े थोड़े लिया एक रोटी एक रोटी ले लिया चार पांच घर से चार पांच रोटी सात रोटी हो गया पर्याप्त है पांच सात घर से भोजन लेते हैं नारायण हरि कहने के बाद गृहस्थ का कर्तव्य है उनको उत्तर दे करके यदि है तो देना नहीं तो कहना थोड़े रुकिए हम दे रहे बना कर भी देने के लिए यदि कहते हैं तो संन्यासी वहाँ से नहीं चले जाए प्रतीक्षा करनी चाहिए वो देने के लिए यदि कहते हैं यदि चला गया नहीं दे तो सन्यासी को भोजन गृहस्थ का बहुत अनिष्ट होता है उसका कर्तव्य भोजन खिलाना और यदि कहता है हम बना कर देते हैं तो वहाँ थोड़े प्रतीक्षा करें समय लगे तो कोई बात नहीं लेकर जाए बिना भिक्षा लेकर चल जाए तो गृहस्थ का अनिष्ट होता है तो भगवान स्वयं ही भोजन करते यती जिसके घर में भोजन करते इसी प्रकार सारे यदि ज्ञानी भोजन करता है सारे ब्रह्मांड को भोजन करा दिया तृप्त हो जाते हैं बहुत सन्यासी महात्मा साधन भोजन करने वाले हैं कोई कोई तपस्वी तो होंगे कोई कोई ज्ञानी होंगे जो सबको भोजन खिलाता है कभी ना कभी कोई ज्ञानी को भोजन मिल जाता है इसलिए सब सन्यासी महात्मा को अन्नदान भोजन खिलाते हैं जो सबसे श्रेष्ठ है विद्यादान तो विद्यादान तो विद्वान ही कर सकता है गृहस्थ कैसे उसको करेगा आगे इसमें आएगा बृहदारणिक उपनिषद में असम्यध यज्ञ करने के लिए जो अधिकारी नहीं है उसके लिए असमैध यज्ञ फल प्राप्त करने के लिए उपासना कहेंगे इसी प्रकार जो विद्वान नहीं है विद्यादान का फल विद्यादान का फल बहुत अधिक है विद्यादान का फल उसको प्राप्त हो सकता है यदि विद्यार्थियों को विद्वान को अन्नदान करे दान करे वस्त्र दान करे जे विद्वान हो विद्यार्थी हो उनको जब यदि अन्न वस्त्र वासस्थान आदि बना करके दे तो विद्या दान का फल भी प्राप्त हो जाता है गृहस्थों को दान देने वाले को इसलिए ऐसे जो सन्यासी है वेदांत श्रवण आदि करने वाले विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं विद्वान जो अध्यापन करते हैं इनको वस्त्र अन्न गृह आदि देने के लिए कहा गया विद्या दान का फल प्राप्त होता है करके उनको देते हैं सन्यासी महात्मा ज्ञानी कोई खा लेता है भोजन कभी तो सारा ब्रह्मांड को सारे देवताओं को सारे पितरों को भोजन दे दिया बहुत फल है इसलिए अन्न दान करते हैं जो जानते हैं यहाँ वैश्वान रपासक है ये कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो वैश्वान उपासक जी भोजन करता है तो सारे सब सब लोग देखते हैं सारे भूत वैस्तान रूपा को भोजन करें वो भोजन कर लेता है तो सारा ब्रह्मांड जीव को फल प्राप्त होता है तृप्त होते हैं पंचम अध्याय समाप्त तो हुआ अगे ष्ठ अध्याय ये चांदों के उपनिषद में ये ष्ठ अध्याय ही प्रसिद्ध है बड़े अधिक जिसमें तत्वसी का उपदेश हुआ अभी तक मुख्य ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं हुआ है सब उपासना उपासना उपासना उपास ही है अभी यहाँ ब्रह्म विद्या का साम में महावाग्य तत्व तो तो में से उसका ही उपदेश होगा एक विद्वान खाने पर सारे जगत तृप्त हो जे जो कहा ये कैसे हो सकता है एक विद्वान वैश्वान विद्वान उपासना खाए अथा ब्रह्मज्ञानी भोजन करे सारे जगत तृप्त कैसे होगा तभी होगा यदि सारे भूता में वही एक ही आत्मा हो तभी आत्मा भिन्न भिन्न हो तो एक खाएगा तो सब तृप्त कैसे होंगे तो एक ही आत्मा सबके अंदर बाहर है तभी संभव है तो एक कैसे आत्मा हो सकता है देखा जाता है बहुत सब अलग है कोई जन्म कोई मर मरता है कोई रोता है कोई भूखा है कोई खाता है कोई रोगी अलग अलग है कोई बाल है कोई वृद्ध है कोई वाह है बहुत अलग अलग प्रकार है एक कैसे होगा इसके लिए ये ष्ट अध्याय में एक ही आत्मा इसको देखाने के लिए अध्याय है इसमें पिता पुत्र की आख्यायिका है, है श्वेत केतु तो है पुत्र अरे पिता उसको उपदेश करेंगे ओम श्वेत केतुर हारुने य आस तंग हितो वाच श्वेत केतो वस नविम्यास्मा कुलीनो अनोच्य ब्रह्मबंधुरीवती श्वेतकेतु आरुणे आस आरुणे अरुण का पौत्र पुत्र अरुण का पुत्र आरुणे उसका पुत्र आरुणेय नामे श्वेत केतु था तमह पिता वाच आरुणि पिता है पिता ने कहा हे श्वेतकेतु ब्रह्मचर्यस योग्य अपने कुल के योग्य आचार्य के पास जा करके ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पालन करो वेदाध्ययन करो उपनयन पूर्वक वेदाध्ययन करना होता है ब्रह्मचर्य बस ब्रह्मचर्य वास करो नवे समय अस्मत् कुलीन अनुच ब्रह्मबंधुरी पति हमारे कुल में होने वाले पवित्र कुल में कुलीन होता हुआ अनुच अनुचान वेद अध्ययन नहीं करके ए उच्चानुच्चार्न उपरोग के वेद अध्ययन करना होता है वेद अध्ययन नहीं करके ब्रह्म बंधु जैसे होता है स्वयं ब्राह्मणों करके वेद नहीं करके कहता हमारे मामा बड़े विद्वान है हमारे बंधु सब वेद पढ़ते हैं अपने तो नहीं पढ़ता है कि हमारे बंधु ब्राह्मण है हमारे बंधु बड़े विद्वान है स्वयं मूर्ख ब्रह्म बंधु ब्रह्म को ब्राह्मण को ब्रंधु कहता है ब्रह्मबंधु जैसा नहीं होता है स्वयं वेद पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ कर ब्रह्म जैसे नहीं होना चाहिए ब्रह्मबंधु बंधु कह करके निंदा करते हैं ब्राह्मण को बंधु कहता है स्वयं ब्राह्मण सदाचारी नहीं है और योगवास्त में तो ज्ञानी जो अपने को ज्ञानी नहीं हुआ ज्ञानी ख्यापन करता है उसको ब्रह्म कहा निंदा की गई अभी पिता स्वयं योग्य आगे उपदेश करेंगे तो भी स्वयं पुत्र को भेजते हैं गुरुकुल में संभवतः पिता कहीं प्रवास में जाना होगा इसे पुत्र को स्वयं वेद अध्यापन नहीं करके गुरुकुल में भेजा अर्थात गुरुकुल में रह करके अध्ययन करें अनुशासन प्राप्त करे सह द्वादश वर्षम उपेत्य वर्षह सर्वान सर्वान् वेदाधीत्य महामना अनुचान मानी स्तब्ध एयाय तंग पितावाच बारह वर्ष हो गया थे सेतु तो को गया आचार्य कुण में चतुर्विशति वर्ष चौबीस वर्षों ने तक चौबीस वर्ष जो हो गया बारह वर्ष पूरा रहा गुरुकुण में रह सर्वान सर्वान वेदानादित्य सारे को अध्यन करें वेद को अध्ययन करे चारों वेद अरे वेद को पढ़ा तो अंगों का भी साथ होता है चैत्र जाता है तो उसके अंगों को छोड़ कर जाता है क्या चैत्र आ गता चैत्र आ गया उसके हाथ पैर सिर साथ में है या कमरा में है अंगी है तो साथ में अंग ही है अंगी क्या ग्रहण हो गया तो अंग भी आ गई तो वेद का पढ़ा मतलब वेद के अंगों का भी अध्ययन कर लिया अंगों के साथ अध्ययन होता है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत चंद ज्योतिष चय अंग सारे वेद अंगों के साथ वेद को पढ़ कर आया जब पहले गया था बारह वर्ष में कुछ नहीं पढ़ा था बारह वर्ष रह कर पढ़ कर जब आ गया तो महामान महत गंभीर मनुयस् हमारे जैसे कौन है ये लोग तो ऐसे हम तो बारह वर्ष गुरुकुल से पढ़ कर आए पहले तो थोड़े चलने में नहीं था अभी ऊपर देखता है बड़े होकर आए बारह वर्ष उम्र भी अधिक हो गया और विद्या प्राप्त करके अनुचान मानी सब कुछ अनुवचन समर्थ है पूरा पढ़ करके पढ़े कोई कुछ पूछेगा तो सब बता सकते हैं पूरा शास्त्र ज्ञान धर्म ज्ञान सब है ऐसे मान कर स्तब्ध प्रणत स्वभाव नहीं स्तब्ध है कहते धृष्ट को दृढ़ कह देते तब दे अप्राणत स्वभाव नम्र नहीं विद्या ददाती विनयम विद्या प्राप्त होने पर नम्रता होनी चाहिए यह बारह वर्ष गुरुकुले में तो रहा किंतु आया नम्रता नहीं जो उम्र से बड़े हैं विद्या प्राप्त होने पर उनका सम्मान करना चाहिए आकर के कि किसी को पूरा सम्मान है और सम्मान करे तो उसमें भी भेद है पहले कोई साष्टाम प्रणाम करता था कुछ प्रवचन के रुपया के हो गया जब आया तो अब साष्ट प्रणाम नहीं किया क्योंकि अभी थोड़ा बड़े हो गया ना रुपया पास में आ गया गुरु के पास जब आया जो रोज़ साष्टाम प्रणाम करता था जब थोड़े कुछ को दो चार कमरा बनाकर महंत बन गया और तो बना फिर थोड़ा कम नहीं तो और थोड़ा कम ऐसा ये, ये कुछ अभिमान के कारण कोई पिता माता को चरण स्पर्श के प्रणाम करता पढ़ करके बड़ा थोड़ा हो गया आगे संकोच शर्म लगता है चरण स्पर्श करने के लिए क्योंकि बड़े ऑफिसर बन गया बाबू बन गया तो इस प्रकार ये आया उसको देखते ही पिता ने सोचा यार ये तो विद्या प्राप्त करके जो होना चाहिए ये तो नहीं होना चाहिए वो सदाचार नहीं वो हमें कुल में जैसे शील और स्वभाव होना चाहिए ऐसा नहीं उसके अनुरूप स्वभाव है अपने को स्तब्ध अपने को बड़ा मानता है प्रणत नहीं महामान मानता है ये तो ठीक नहीं इसलिए पिता आचार्य गुरुओं का कर्तव्य होता है अहंकार समा खंडन खंड, नष्ट करके सदाचार्य में लाना सदाचारी होना सदाचारी बनाने के लिए पिता माता चाहते हैं गुरु भी आचार्य चाहते प्रतिक्षण में सदाचारी बने कभी कुछ यदि दोष रहता है कहते बार बार करने के लिए ऐसे कुछ नहीं आरती में रोज आ जाने से कुछ आचार्य को लाभ हो नहीं जाएगा नहीं जाने पर का बिगड़ जाएगा आ रोज आए आ, आरती महने उपस्थित हो पाठ करे उसका ही कल्याण होगा जो नहीं करके रहते रह जाते हैं तो आदत बिगड़ जाती है बाद में बड़ा वही अच्छा लगता है सो रत, सोते रहना कोई कोई कहते हैं कि उस समय हमारा भजन करना है साधन करने का है साधन करने के लिए कोई निश्चय नहीं करता है कि जो जहाँ रहते वहाँ के नियम को ठीक पालन करे साधन का समय अन्य समय रखे उसी समय ही हमको साधन करने का ऐसा नहीं रखे साधन सब करते हैं और जब सामूहिक का कुछ कार्य उस समय साधन करना है कोई जब घंटी लगी कुछ करने के लिए उस समय दरवाज़ा बंद करके ध्यान में बैठ जाएगा जप करेंगे माला लेकर के हमारा जप करने का समय ऐसा नहीं तो सदधर्मे में अब आचार्य है स्वयं आचरित यस्तु तम आचार्य प्रच्चते आ चुनौती आचार्य स्थापित्यपि स्वयं आचरते अस्मतम आचार्य प्रच्छते शास्त्रार्थों को निश्चय करता है और शिष्यों को आचार्य में स्थापन कराता है और स्वयं भी आचरण करता है इसलिए आचार्य कहते हैं सदाचार्य स्वयं हो शिष्यों को उसी में चलाए ये सब धर्म अवचरण करने के लिए पिता ने पूछा श्वेत यु सम्य इध महामना अनुचाननी स्तब आदेशम आदेशम्राक्षना श्रुत श्रुतमतमतम सुतम विज्ञात कथनु भगवत आदेश भवती श्वेत क्यों तो यु सम्य इध महामना सम्य तम यज बढ़े अपने को महा बढ़े मन तो गंभीर होकर अनुचान मणि जैसे सौ ग्रंथ का ज्ञान हो गया अपने सामने कोई दूसरे की गिनती नहीं करते स्तब्ध किस को किसके सामने नम्बर नहीं हो करके इसे ऊपर ऊपर देखते हो, उड़ते हो उतम आदेशम अप्राक्ष्य क्या तुमको इस कुछ प्राप्त हुआ आदिश्य तीत आदेश जो कि शास्त्र आचार्य उपदेश से ही जाना जाता है ऐसा आदेश तुमने पूछा आचार्य से तुमको प्राप्त हुआ जो कि आचार्य की कृपा से शास्त्र आचार्य उपदेश से ही ज्ञान होगा अन्य प्रकार नहीं ये आदेश तुमने प्राप्त किया क्या इसी के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है आचार्य शास्त्र उपदेश से उसके बिना नहीं तो जिस ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर जिस आदेश के प्राप्त श्रवण करने से उसका ग्रहण हो जाने पर अश्रुतम श्रुतम भवति जो सुना नहीं हुआ वो भी श्रुत हो जाएगा हो जाता है इस आदेश जो है आदेश कैसा है यह ना अश्रुतम श्रुतम भवती जिसके श्रवण करने से अन्य अश्रुत भी श्रुत हो जाता है अमत मतम भवती जिसका कभी मनन नहीं क्या वो भी मनन क्या हुआ जैसे अभिज्ञात तो भी विज्ञात तो हो जाता है जो विज्ञात तो नहीं था ज्ञान नहीं था जिसका उसका भी ज्ञान हो जाता है ये कहते कहने, कहने पर श्वेत का ये तो बड़ा प्रसिद्ध है एक, एक एक ज्ञान हुआ अज्ञात तो वस्तु तो का भी ज्ञान हो जाएगा बारह वर्ष रह कर के व्याकरण पढ़ा न्याय नहीं आता है तर्क संग्रह पढ़ना पड़ता है तर्क संग्रह पढ़ा फिर कोई अर्थ संग्रह नहीं आता है एक ग्रंथ पढ़ लिया तो दूसरी ग्रंथ कहाँ जाता है और व्याकरण लघु को नहीं पढ़ा तो सिद्धार्थ को दी बाकी है उसको पढ़ लिया तो और आगे उसकी टीका बाकी है भाष्य बाकी है तो एक ग्रंथ पढ़ने पर अन्य ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है ऐसे यदि होता तो एक ग्रंथ गुरु पढ़ा देते एक ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाए सरल है इतने बारह साल तक क्यों पढ़ना पड़ा तर्क भी पढ़ो न्याय भी पढ़ो वेदांती पढ़ो मीमांसा पढ़ो फिर ज्योतिष शास्त्र कितने और शास्त्र हैं? एक के ज्ञान से अज्ञात का, का भी ज्ञान अशुत्त का सभना अमृत का भी अभिज्ञात के ज्ञान ये तो अत्यंत विरुद्ध है अन्य ज्ञान से घट को देखा तो घट का ज्ञान और घट को जान लेना तो पट का ज्ञान हो जाएगा व्याघ्र को देखे लिया तो हाथी का ज्ञान हो जाता है हाथी को देख लिया तो सिंह को देख लिया ऐसा नहीं होता है पर्वत को देख लिया तो समुद्र का ज्ञान हो जाएगा ऐसा तो नहीं होता है एक के ज्ञान से अज्ञानत कैसे होता है कथन भगवत सा आदेश भगवती ये कौन सा किस प्रकार वो आदेश है अज्ञात का भी ज्ञान कैसे हो जाएगा ये तो असंभव है तो पिता कहते हैं यथा सौम्य के न मृत विज्ञानतम सियाद वाचारम्भण विकारो नामध्येय मृत्ते व सत्यम यथा सम्य एक न मृत न एक मिट्टी के पिंड मृत पिंडे न ज्ञाते न एक मृत को जो जान लिया उसी मिट्टी से बना गया जितने हे सर्वृणमय विज्ञातम से आद पहले देखा मिट्टी के पिंड देखा कुलाल उसमें घट शराब आदि बहुत बना दिया चगड़ा कल सा तो सब को समझ लिया ये मिट्टी पिंडा जो मिट्टी बहुत थे ये वो मिट्टी का ही सब बन गया मिट्टी को जान लिया तो सारे कार्य को जान लिया ये सब मिट्टी ही है सर्व ऋणमय विज्ञान तो सब को जान लिया ये मिट्टी है किंतु तो उसका नाम अलग अलग है किसको घटक कहते किसको शराब कहते किसको मल्लिका मट्टी मच, मच, का क्या क्या नाम सब है अलग अलग है तो नाम तो सब अलग अलग है कार्य कोई छोटा कोई बड़ा कोई कितने प्रकार है कहते बाकी कहते मिट्टी से अतिरिक्त जो कार्य तुम कहो तो हो वाचारम्भण वाणी के आलंबन मात्र है शब्द प्रयोग होता है घट सराव आदि अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं और शब्द का आलंबन मात्र है विकार जो कार्य मिट्टी से भिन्न नहीं है उपादान कारण मिट्टी है मिट्टी के बिना घट रहेगा जिस मिट्टी से घट आरम्भ हुआ वो मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा जब तक तो घटे है तब तो तक तो मिट्टी में ही है घट के बिना मिट्टी रह सकती है तो कार्य से भिन्न होता है कारण कार्य नष्ट होने पर भी कारण रहेगा किंतु तो कार्य कारण से भिन्न नहीं है घट कार्य मिट्टी से भिन्न नहीं है कारण भी लेना उपादान कारण निमित्त कारण से तो भिन्न है कुलाल घटा बनाता है दंड चक्र कुलाल ये सब निमित्त कारण घटा बनाने वाले कुलाल मर जाएगा तो घट रहेगा या टूट जाएगा दंड चक्र जल गए तो आपके कमरा में घट है जिस दंड चक्र से कुलाल घट बनाया था वो कुलाल भी मर गया दंड भी या चक्र भी जल गए तो कमरा में घट फट जाता है निमित्त कारण के बिना कार्य रह जाता है किंतु उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा जिस मिट्टी से घट्टा बना अन्य मिट्टी कुछ भी हो जाए जिस मिट्टी से घाटा बना उसी मिट्टी के बिना घटा नहीं रहेगा इसे क्या सिद्ध हुआ? घट अपने उपादान कारण मिट्टी से भिन्न नहीं है भिन्न होता तो उसके बिना रहता घट को तोड़ देंगे तो पट्ट जल जाता है पट्ट को जलाएंगे तो घट रहेगा क्योंकि भिन्न है भिन्न होने के कारण एक नष्ट होने पर अन्य रहता है नष्ट नहीं होता है इस प्रकार यदि घट्ट मिट्टी से भिन्न होता मिट्टी के बिना रहता मिट्टी के बिना नहीं रहने से मिट्टी से भिन्न नहीं है घट किंतु मिट्टी घट के बिना रहती है घट नहीं तो मिट्टी रह सकती है घट के बिना मिट्टी रहती है सारे मिट्टी घट नहीं है घट्ट से अतिरिक्त मिट्टी बहुत है घाट के बिना मिट्टी रहती घट्ट उत्पत्ति के पहले मिट्टी थी घट नष्ट होने के बारे मिट्टी है घटा के बिना मिट्टी रहती है इसलिए क्या सिद्ध हुआ घट के बिना मिट्टी रह जाने से मिट्टी घट से भिन्न है हाँ मिट्टी कारण घट से कार्य से भिन्न है कारण कार्य से भिन्न है किंतु कार्य कारण से भिन्न नहीं है यह चमत्कार है घटा मिट्टी से भिन्न नहीं मिट्टी घट से भिन्न है, है।, है। <laughs> तो घट जो कार्य है नाम मात्र है मिट्टी को अलग करेंगे तो घटे की कोई सत्ता नहीं मिट्टी, मिट्टी है मिट्टी से अलग है ही नहीं घटे की सत्ता मिट्टी को अलग कर घटे में पानी रखो तंतु अलग करके कपड़ा कोड़ लो तंतु के बिना रहेगा पट मफलर बनाते हैं जो ऊल से मफलर बना ऊल को निकाल दो मफलर बांधो शरीर में उसके बिना नहीं रह सकता है कार्य केवल नाम मात्र नाम नामध्येयम भाग रूप नाम शुद्धे प्रत्ये होता है नाम नामध्येयर तो नाम मात्र शब्द मात्र केवल है विकार कार्य ये घट ये शराब शब्द प्रयोग होता है और जो भी कार्य कुछ भी बन जाए मृत्यु का इतव सत्य मिट्टी सत्य है वाणी का आलंबन है कार्य कुछ नहीं ही नहीं वस्तु परमाथ मिट्टी ही सत्य है मिट्टी का इतव सत्य इस प्रकार कारण ही सत्य है कार्य मिथ्या है अलग दिखता है नाम रूप अलग होने पर भी वास्तव मिट्टी से भिन्न नहीं है जिसकी सत्ता मिट्टी से भिन्न सिद्ध नहीं होती किंतु अलग घट सराबादी दिखती है दिखता है उसको कहते मिथ्या अलग सत्ता नहीं होने पर या यद भाषमानम तन मिथ्या स्वप्न गजा आदिपत विद्यमान नहीं होने पर भी दिखता है तो उसको कहते मिथ्या जिसे स्वप्न में हाथी है राज्य में सर्प है इसी प्रकार कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती तो भी अलग दिखता है तो उसको कहते मिथ्या तो जितने कार्य मिट्टी के मिट्टी को जान लिया तो सब को ज्ञान हो गया इसी प्रकार एक के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा तब भी संभव होगा सब का कारण कोई एक हो सारे ब्रह्मांड का कारण कोई एक हो उसके ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाएगा एक दृष्टान्त दिया इसी प्रकार वो दो दृष्टान्त तीन दृष्टान्त के द्वारा यही सिद्ध होता है कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है क्योंकि कार्य कारण से अलग नहीं है कार्य केवल नाम मात्र शब्द के आलंबन है शब्द केवल प्रयोग किया जाता है कारण ही सत्य है मिट्टी से भिन्न घट सत्य नहीं है घट मिथ्या है मिट्टी सत्य है मिट्टी को जो सत्य कहते घट की अपेक्षा मिट्टी को जो विचार करेंगे उस वो वो भी अपने कारण से भिन्न नहीं है ये अलग विचार आएगा पहले घट में समझ ली मिट्टी कारण है घट कार्य है कारण मिट्टी से भिन्न कार्य नहीं सत्य नहीं अरे मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी से बने गए जितने बर्तन सब का ज्ञान हो जाता है यथा सम्य एक न लोह मणिना सर्वम लोहमय विज्ञात स्याद वाचारम्भम विकारो नामध्येयम लोह मित्ते व सत्यम यथासम्य एक न लोह मणिना लोह, लोह के मणि सुवर्ण है पिंड सोना के पिंड को जान लिया तो उसी सोने से जितने अलंकार भूषण बनाएंगे सर्वम लोहमय विज्ञात स्यादम जितने कटक कुंडल मुकुट आदि है सब सुनना ही ज्ञान हो जाएगा और सुवर्ण के भूषण का नाम अलग अलग भूषण है अलग अलग रूप है बहुत प्रकार भूषण बहुत नाम है संस्कृत नाम तो नहीं जानते भाषा में भी क्या क्या नाम कहते कहाँ कितने प्रकार बनाते हैं किसी को मालूम नहीं होगा एक भाषा में ज्ञान है कितने भाषा का अव्ञान है भाषा बहुत ही है ये आदिवासी पहाड़ में रहने वाले भाषा जो बोलते हैं एक पहाड़ के एक थाने के आदिवासी की भाषा दूसरे आदिवासी नहीं समझ पाएंगे अन्य कौन समझ गया तो नहीं उन्हें क्या परस्पर भी नहीं समझ पाएंगे आदिवासी में परस्पर भाषा है लिपि नहीं बोलने के आइए क्योंकि ऐसे शब्द है, है सुनने पर अर्थ तो नहीं आएगा शब्द भी समझ नहीं आएगा क्या शब्द बोलते हैं कि महात्मा ने बताया हमारी भाषा ऐसा है कि लोहे के डब्बा में छोटे छोटे कंकर गोड़ी रख रख लो इसको हिलाओ जैसे शब्द होता है ऐसे भाषा है स्वयं कहा और समझ गए होंगे नाम कह नहीं कहता नहीं सैम महात्मा ने कहा था स्वयं कहता बोला बोले हमारी भाषा ऐसे ही लोहे के डब्बे में कंकर हिलाओ खट खट ढे तो भाषा अलग अलग है सब नहीं समझते है नाम रूप सब अलग है किंतु सुवर्ण को जान लिया तो उसके भूषण जितने भी हो सब को जान लिया और सोनारे के पास ले लो भूषण जितने भी सुंदर कुछ भी हो वो पहले तोड़ मोड़ करके पिघाल करके देखेगा घिस करके नहीं तो पहले घिस करके देखेगा ये क्या है सोना कितने है उसके अनुसार उसका मूल्य होता है आकार से कोई मतलब नहीं सुवर्ण को जान लिया तो पिंडों को सारे लोहमे को जान लिया वाणी का आलंबन वाचवाच आरंभन आलंबन मात्र हे विकार है कार्य नाम नाम मात्र मत्र कवल शे अर्थ नहीं कुछ कार्य अलग नहीं कारण से भिन्न लोहमीत सत्यम शुभन नहीं सत्य है यथा सम्यक निकृंतन सर्व काय सामाता सैद वाचारंभ विकार नामेय कृष्णाय सम सत्यम एवं सौम्य स आदेशो भवती थी यथा समय एक है नख निकृंतन नख ना। निकृंतन नाखुन नख ना, ना, काटने के लिए नाखुन होता है नाखुन कह करके उसके उपलक्षण है लोह लोह लेना कृष्णा सम लोह काले लोह है लोह जैसे सुवर्ण पिंड से लोहो को जान लिया तो कृष्णा सविकार लोहे के विकार जितने का लोहे के कार्य जितने हैं, लोहे के चाकू भी बनाते हैं लांगल में लगाते हैं खड़ग बनाते हैं जितने लोहे के विकार हो सब विज्ञात हो जाता है कारणी के ज्ञान से कार्य का नाम रूप अलोभ होने पर भी लोहे ही है लोहो रूप कारणी के बिना कुछ कार्य नहीं रहेगा लोहे के कार्य जो विकार कार्य है वाणी का आवलंबन मात्र नाम मात्र लोहा ही सत्य है। एवं सम्य स आदेश भवती कद प्रकार वह आदेश होगा तीन दृष्टान्त दिया अनेक दृष्टान्त से समझ लेना अनेक प्रकार भेद जगत है दृढ़ निश्चय करो सब का कारण कोई एक होगा उपादान कारण उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा अलग अलग सबका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है <coughs> मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं सबका नाम रूप अलग अलग है सोने का भूषण भी अलग अलग नाम रूप बहुत है कोई नहीं जान सकता है कितने भाषा में क्या रूप नए नए सोनार नए नए अपनी इच्छा से जैसे भूषण बनाए सोने का ही मूल्य है आकार प्रकार थोड़ा कुछ अलग कर दिया अलग नाम रख दिया उसको जानना कठिन है सोने को जान लिया तो सब जान लिया ठीक इसी प्रकार बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है सारे जगत में क्या है क्या है संवाद सुनते हैं जानना चाहते हैं जितने जानने पर भी एक विषय में भी सबको जानना कठिन है विषय तो भिन्न भिन्न है तो एक एक विषय में पढ़ करके बहुत विद्वान होते हैं एक विषय में सर्वज्ञ होना कठिन है एक विषय के क्या था अन्य विषय तो बहुत ही एक ही ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त कर लेते सबका ज्ञान हो जाएगा उसके बिना जितने ज्ञान प्राप्त करे थे कृतार्थ नहीं होता है तो यही होता है एक है आदेश होगा एक ज्ञान से अज्ञान अज्ञात विज्ञात हो जाता है जिसका मनन कभी नहीं किया उसका भी मनन हो जाता है जिसका श्रवण नहीं किया था उसका भी श्रवण हो जाता है, है। शेत केतु के स्वभाव को आचरण को देख कर पिता ने कहा क्या तुमने इसे आदेश सुना ने क्या प्राप्त किया है आचार्य से जैसे एक ज्ञान से सब ज्ञान हो जाएगा पहले के के तो केतु ने कहा एक कैसे हो सकता है विरुद्ध है एक ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे होगा तो दृष्टान्त तीन दृष्टान्त देकर बता दिया मिट्टी के ज्ञान होने से घट्ट सर्वादि का ज्ञान हो जाता है सोने के ज्ञान होने से कुंडल कटकभूषणादि का, का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक ही ज्ञान से सौ का ज्ञान हो जाएगा नवे नव नून भगवंत एक तदेदिश्धतदेदिष्य कथ मे नचनिति भगवान तेव में, में त्रवीति तथा हो सोमेति होवाच श्वेतक नून भगवंत हे भगवंत नहीं हे भग भगवंत तेत ना विदो वो नहीं जानते हों ये जरूरी इसको नहीं जानते होंगे यदि यद अवैधिशन यदि जानते होते कथम मैं ना बक्षण मुझे क्यों नहीं उपदेश करते मैं तो अपनी सेवा आदि निपुण सब कुछ करके विद्या प्राप्त करने के लिए रहा अवश्य मुझे कहते नहीं कहा तो उसका लगता है वो नहीं जानते होंगे भगवान तु एवं में तद्रवीतु आप ही मुझे कहिए इत पिता ने आता था सम्मेदिक ठीक है हम बताते हैं तो गुरु नहीं जानते होंगे जो कहा गया ये इसे नहीं कहना चाहिए अवाच्यम गुरु नहीं जानते नहीं जाने तो भी नहीं कहना चाहिए और नहीं जानते करके कैसे तुमको मालूम हुआ निकृष्ट की नीचा करना छत्रम शीलम यश छात्र का थे छत्रम गुरुदोष आवरणम छत्र है गुरुदोष को ढकना जिसका स्वभाव ही छात्र शब्द बनता है छत्रादि बोण छत्रम शीलम यश्य छत्र गुरु दोष आवरणम जिसका स्वभाव है उसको कहते छात्र गुरु के दोष हो तो भी ढकना है और नहीं जान करके गुरु को नहीं आता था नहीं आता होगा ये जो निक इसे कहना है नहीं कहना चाहिए फिर भी उसके मन में भय था कहीं पिता कहीं जाओ गुरुकुल में फिर जाओ अगर आदेश प्राप्त नहीं करते फिर जाओ डर के गुरुकुम भेजेंगे उसे भय से कहा शायद उनको मालूम नहीं होता होगा आप बताइए नहीं तो फिर कहीं कह कि जाओ फिर और 12 वर्ष रहो जैसे इंद्र विरोचना इंद्र प्रजापति के पास गए 32 वर्ष गया तो वापस गए फिर आकर फिर और 32 वर्ष रहो फिर बत्तीस वर्ष इसी प्रकार भय करके कह दिया इसी प्रकार तो पिता ने समझा चलो पिता ज्ञानी थे पिता फिर उसको उपदेश प्रारंभ करते हैं सदव सम्यदमग्र आसीदेकमेव द्वितीय तद्धिकासदमग्र आसीदेकमेव द्वितीय तस्मासत सज्जात सदव सम्यदमग्रे आसीदेक द्वितीम इदम इदम कहकर इदम तेनाली गृह जो कुछ दिखता है सारा प्रपंच सारा जगत सदव अग्रे आसीद अग्रे का सृष्टि के पहले सृष्टि के पहले सद ही था सद एव आसीत थी सत ही था एव कार्य दिन से सत से भिन्न कुछ भी नहीं था सद एव आसीत इदम अग्रे इदम जो तुम दिखते हो जगत सारा जगह दिखता है उसके सृष्टि के पहले केवल सत ही था उत्पत्ति के पहले सत ही था इदम अग्रे आसीत सत एवं कह देने से अर्थ सिद्ध हो जाता है उसे भिन्न कुछ नहीं है तो भी स्पष्ट करने के लिए एकम एक था सत कहीं सत कह करके सत अनेक हो ऐसा नहीं आशित कहन से एकवचन से तो सिद्ध हो जाता है तो भी कहीं जातीय जाती प्राय एक बहुवचन मन तरसम जाति को लेकर के एकवचन प्रयोग हो जाता है तो अनेक सत्यार्थ नहीं एकम एकम एव अद्वितीय कह करके स्वगत सजात विजात तीन भेद का निराकरण किया स्वगत भेद नहीं सजातीय भेद नहीं बीजातीय भेद नहीं अद्वितीय द्वितीय है नहीं उसे द्वितीय होगा तो विजातीय भी कोई द्वितीय हो सकता है तो एकम एव अद्वितीयम कह करके स्वगत सजात विजातीय तीन भेदों का निराकरण किया वृक्ष से स्वगत भेदो भेद पत्रपुष्प फलादि भी वृक्षातरा सजातो विजातीय शिला वृक्ष का भेद होता है पत्र पुष्प पत्रपुष्पलादि से स्वागत स्वयव में भेदे, पत्र पुष्प फल से भेद वृक्ष में स्वागत स्वगतभेद और सजात वृक्षांतरा सजातीय एक वृक्ष अन्य वृक्ष से भिन्न है आम का एक वृक्ष है दूसरे वृक्ष पाना से कटाल। आम के वृक्ष से से वृक्ष कटाल वृक्ष भिन्न है किंतु एक आम के वृक्ष दूसरे के आम के भिन्न होगा एक आम दशहरी का दूसरा आम भी दशहरी का है वो भिन्न है या नहीं भिन्न है समान प्रकार होने पर भी एक नहीं भिन्न नहीं होगा तो एक को काट देने से दूसरे भी कट जाना चाहिए भिन्न है ये जो भेद हुआ वो सजा सजात भेद वृक्षांतरात सजातीय अन्य वृक्ष से एक वृक्ष में भेद है ये सजात भेद है अरे बिजातिय होता है वृक्ष से बीजातीय पत्थर है पत्थर से वृक्ष भिन्न नहीं क्या भिन्न है इसको कहते विजात भेद विजातीय शिला एकम एव अद्वितीय कहकर के ब्रह्म में स्वगत भेद सदरूप ब्रह्म है स्वागत भेद नहीं क्योंकि वो निरवयव है निरवय होने के कारण निष्कल है ब्रह्म निरवय में स्वागत भेद नहीं होगा और सजाते भेद नहीं होगा उससे सजातीय अन्य वस्तु हो तो दो सत्य नहीं सजात दूसरा अन्य ब्रह्म नहीं एक ही है और विजातीय नहीं होगा उससे विजातीय कौन होगा से विलक्षण कौन होगा असत होगा असत पहले बंध्यापुत्र शस्य जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका भेद कहाँ से प्रसिद्ध होगा भेद होने के लिए वस्तु होना चाहिए वस्तु का ज्ञान हो तो भेद ज्ञान होगा भेद ज्ञान होने के लिए भेद को कहता अन्य भाव अन्य भाव के ज्ञान के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए किससे भिन्न है पहले प्रत्यो ज्ञान चाहिए प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयतम अभाव का लक्षण करते तार्किक के लोग प्रत्येगी ज्ञान होने पर अभाव ज्ञान होगा असत्य वस्तु को नहीं जानकर के असत से भिन्न ऐसा नहीं कर सकते इसलिए असत का भेद भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि असत पहले प्रत्योगी है ही नहीं जो तुच्छ है वो क्या प्रतियोगी बनेगा इसलिए सभेद विजातीय भेद भी नहीं ऐसे एक अद्वितय ब्रह्म ही पहले था तद तो ध्यय के आहुर थी। असद इधम अग्रासित कुछ लोग कहते हैं पहले असत्य था इदम अग्रासित अग्र असत एव आशित वो असत था एकम एव अद्वितीयम एक अद्वितीय असत वस्तु थी तस्माद असत अस जाए उसी असत से सत उत्पन्न हुआ ऐसे कोई लोग कहते असद विदग्र आशित असत ही था उससे सत उत्पन्न हुआ ऐसे कुछ लोग कहते हैं असत वस्तु का तो अर्थ अलग है यहाँ तो भ्रांति निवृत्ति के लिए दूसरे वाक्य दे करके प्रयोग करते हैं क्योंकि विपरीत ग्रहण भ्रांति के निवृत्ति के लिए विपरीत ज्ञान को देखा करके फिर उसकी निवृत्ति करनी चाहिए वस्तुतः असत होने असत असत्य भी दमगे आसित आशित में सत धातु अस धातु आशित मतलब था था अस अशभुबी असत के साथ आशित का प्रयोग नहीं होगा जो नहीं है उसको कहते असत अभिद्यमान विद्यमान हो तो सत आसित प्रयोग होगा अभिद्यमान हो तो असत के साथ आशिति का कैसे प्रयोग होगा असतुच्छा है ऊपरी आसित आशिति तो सत्य हो जाएगा जो अस्ति आसित जो अस धातु का प्रयोग होता है वो अर्थ है सत्य भी उसी धातु का बनता है तो न सत असत होगा तो उसके साथ आशिति का अन्वय नहीं होगा इसलिए असत्य के साथ आशिति का संबंध नहीं हो सकता है आसित है तो सद ही योगा करता तो उसमें पंचोदशी में आता है असत्य के साथ आसिति का संबंध नहीं होगा यदि सत कहने के बाद फिर आशिति कहना क्या जरूरत है तो पुनरवृत्ति दोष है सतका थिका तो सत अतीत काल में जो अतीत काल में था, वो था सत में था वही आशिति का सत्य था सत पूर्व काल में सत था असिति का सत था सत पहले सत पूर्व काल में था। सत था जो सतत सत्य था सतत सत्य सत था, सत कहना ये वाक्य में पुनर्वृति दोष है घटो घट ये पुष्प पुष्प पुष्प फल क्या पुष्प पुष्प पुष्पम पुष्पम पुष्प भवती ये वाक्य प्रमाण नहीं है पुष्पम पुष्पम पुष्प त पुष्प ये शब्द के क्या दर अर्थ ज्ञान नहीं होगा जो घट घट है घट घट है तो दोनों में क्या भेद है दो क्यों कहते हो यह उद्देश्य विधेय का भेद होना चाहिए घट मिट्टी है कुंडल सुवर्ण है ये तो ज्ञान हो सकता है क्योंकि तो उद्देश्य घट्ट और विधेय होता है मृत उद्देश्य कुंडल विधेय होता है सुवर्ण और उद्देश्य विधेय समान हो तो शाब्दोध नहीं होगा ये शास्त्र में बताते हैं न्याय तर्क शास्त्र में बोलते हैं तो सात आशित में क्यों प्रयोग करते दो पुनरुति पुनरुत्तिदोष तो उसमें उत्तर दिया ऐसे लोक में प्रयोग किया जाता है सर्वत्र पुनरुति दोष नहीं मानते हैं कर्तव्यम करुते वाक्यम ब्रुते जो बोलता है उसको कहते वाक्य कहते वाक्यम ब्रुते जो करना है कर्तव्य है कहते कर्तव्यम करोति जो कर रहा है तो कर्तव्य करने योग्य कार्य में कर रहा है कर्तव्यम कुरुते क्या होगा कर्तव्य तो जो करता है कर्तव्यम करते वाक्यम रूते आदि प्रयोग होता है इसमें पुनर्ति दोष नहीं माना जाता है तो सत आशिति से प्रयोग होता है समझाने के लिए सत आशिति कहने से जो कारण सत है असत नहीं है सतपूर्वक का कार्य कारण पहले था उसे कार्य उत्पत्ति हुई कुछ लोग बौद्ध लोग विनाश कहते सबका नाश्ट नाश हो जाता है घट तोड़ दिया तो नष्ट हो गया और उत्पत्ति होती अंकुर की उत्पत्ति होती सत्य से नहीं अभाव से कहते हैं सब देखते बीज को डाल करके बीज से अंकुर बनाते हैं तो बीज पहले रहेगा तो अंकुर बनेगा दूध द होने पर दही बनता है कारण कोई होने पर कार्य बनेगा असस् कैसे कार्य बनेगा वो कहते बीज तो है तो अंकुर कैसे होगा बीज नष्ट होगा तो अंकुर बनेगा जो अंकुर बनेगा उस बीज रहता है बीज नष्ट हो गया तो बीज नष्ट होने पर अंकुर होता है बीज नाशन नहीं होगा अंकुर बन जाएगा ऐसा नहीं होगा तंडुला भी ऐसा और भात भी हो गया ऐसा नहीं होगा तो बीज नष्ट होकर अंकुर बनता है बीज नष्ट हो गया तो अभाव हो गया अभाव से अंकुर उत्पन्न हुआ ये कहते हैं जैसे बीज नष्ट होकर अंकुर बनता है अभाव से अंकुर बना इस प्रकार सारे कार्य अभाव से बनता है इसे बौद्ध लोग कहते हैं ये सारे जगत पहले असत था तुच्छ कुछ नहीं था उसे ही सारा जगत बन गया श्रुति कहती इसको प्रमाण देते हैं असदैवी दमगरे आसी थी एक में बा द्वित्यम तस्मा दशत सज्जायत <coughs> श्रुति का प्रमाण तो नहीं मानते अपने मत सिद्ध करें इतना से लेंगे एक आहू आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे असदैवी दमगरे आसी थी एक में बात्यम तस्मा दशत सज्जाए तो है देखो श्रुति क्या कहती पहले अग्रह असत था एक अद्वितीय असत तुच्छ था उसे असत्य ही सारा जगत बन गया ऐसे कहते हैं किंतु आगे श्रुति स्पष्ट कर देती है ये तो भ्रांति देखा करके भ्रांति निवृत्ति करने के लिए श्रुति कहती है तो आगे पीछे विचार नहीं करके बीच में कोई पद ले लेंगे तो भ्रांति होगी कुतस्तु खलु सम्यव सदी होवाच कथम असत सज्जाए तेती सत्यव सम्य दमग्रासमेवा द्वितीयम भ्रांति को देखा कोई लोग को कहते हैं पहले असत था असत से ही जगत उत्पन्न हुआ आगे कह कूत तो खु समम से हे समय कथम एवं से ये किस कारण से होगा कथम असत सज्जा है तो से सत्य की उत्पत्ति कैसे होगी अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी दुग्ध नष्ट होकर दही बनेगा किंतु अभाव से दही बनेगा तो जमा दो दही दूधों क्यों मंगाते हैं अभाव कहाँ नहीं है अभाव, नहीं? अभाव तो सर्वत्र सुलभ तो है अभाव से कार्य बनाना है तो क्या आवश्यक है धन का अभाव है मकान खड़ा कर लो ईंट का अभाव है मकान बन जाएगा सीमेंट नहीं ईट नहीं पत्थर नहीं मकान बना दो अभाव से बनाना है अभाव तो है ही यदि थोड़े बहुत कुछ ईंट उसको फेंक दो अभाव हो गया अब बनाओ अभाव एक पदार्थ ताकि लोग कहते हैं ठीक है भाव अभाव तो पदार्थ कर कहते हैं किन्तु तो अभाव से कार्य बन जाएगा तो अभाव सुलभ है कार्य बन जाए ऐसा नहीं होता है कुत तुखल समय एवं श्यादा बीज से अंकुर बनेगा अंकुर यदि चने के अंकुर बनाना है पेड़ पर लगाना है तो चने का चने बीज डालना पड़ेगा खाने के लिए अंकुर बनाते हैं तो मूँग के अंकुर खाना है तो मूँग चाहिए रेत से मुँग के अंकुर बन जाते हैं दूसरे बीज से भी नहीं बनता है उसी बीज चाहिए तो कार्य नियत कारण लाते हैं कार्य बनाने के लिए तो अभाव से भाव उत्पत्ति कैसे होगा कथम असत तो से सत जाए तो असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी जो तुच्छ है कुछ नहीं उससे सत की उत्पत्ति कहीं नहीं दिखी गई असत से साथ है। तो वंध्यापुत्र कोई कार्य कर ले नहीं होता है सत्यव समय दमग राशि थी इसलिए सत्य ही समय दम सत्य था पहले एकमेवा द्वितीयम नहीं सत्य ही ऐसे स्पष्ट श्रुति कर देती है भ्रांति निवृत्ति के लिए लोग मानते हैं तो स्पष्ट कर देते असत था इसे कोई मानते हैं उससे जगत बना किंतु ये कैसे हो सकता है असत से सत्य की उत्पत्ति कैसे होगी सत हो था ये श्रुति स्पष्ट कर देती असत कारण का असत तुच्छ कारण था इसका निराकरण करने के लिए श्रुति स्पष्ट है किंतु जिसका दुराग्रह है आगे पीछे नहीं देकर इतना से लेकर के अपने पुस्तक में छपा देंगे देखो वेद वाक्य है पहले असती था इसी प्रकार जो किस में दुराग्रह किसी मत में उसको सिद्ध करने के लिए मतलब थोड़ा लेकर के बता देंगे और सब लोग सब शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं देखेंगे इतना से दिख दिया उसको लेकर कहेंगे ऐसे कहने वाले तो क्या न सुराम पीबेत और न को छोड़ करके क्या कहेंगे सुराम पीबेत देखो शास्त्र में कहा गया मद्यपान करें ऐसे ही करने वाले करते हैं जहाँ न को छोड़ देंगे न को पूर्व वाक्य के साथ जोड़ देंगे न कुछ न पूर्व वाक्य जोड़ देंगे और आगे यहाँ से वाक्य शुरू हुआ तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा तो विभिन्न ऐसे विपरीत अर्थ होता है इसकी निवृत्ति के लिए श्रुति स्पष्ट कर देती है अभी निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजन श्रुति कहती निष्कलम निरवय है निरवय सते उससे कार्य कैसे बनेगा सवयव वस्तु से कार्य बनता है निरवय वस्तु से कार्य कैसे बनेगा तो ऐसे रज्जु से सर्प बन दिखता है तो सर्प है रज्जु उसका उत्पादन कारण, तो ये तो ठीक है किंतु मिट्टी से घटा बना मिट्टी भी सवयव है ये तो ठीक है किंतु एक अद्वितीय ब्रह्म निरवय कोई गुण नहीं कोई रूप नहीं कोई स्पर्श नहीं उसे कैसे बन सकता है तो उसके लिए बताने के लिए वस्तु तो पदार्थ निरवय से नहीं बन सकता है ये ठीक है वास्तव पदार्थ नहीं बनेगा निरवय से निरवय किस वस्तु का आरंभ का नहीं होगा इसलिए तो न्याय के लोग जब परमाणु को निरावेव कहते हैं उसका निराकरण किया जाता है ब्रह्मसूत्र में ठीक नहीं, नहीं है निरवय नहीं हो है दो परमाणु निरवय है दोनों मिलकर के द्वणु का बनता है इस वैशेषिक मत है दोनों परमाणु निरवय दोनों का संयोग होकर द्वोणु का बनेगा तीन द्वणु के संयोग से त्रियाणु का बनता है ऐसे कहते, है। कहते हैं दो परमाणु ये कहते हैं संयोग जो होता है अव्याप्य वृत्ति यह पुस्तक का संयोग है ना हस्त के साथ पूरा पुस्तक में हाथ का संयोग है पूरा हाथ में पुस्तक का संयोग है पट के साथ पुस्तक का संयोग है सारा पट में पुस्तक है सारा पुस्तक का पट के साथ संयोग है तो पुस्तक के साथ पट का संयोग है या नहीं है तो एक देश में संयोग होने पर भी पुस्तक का संयोग हुआ एक देश में संयोग है तो यहाँ पट का संयोग नहीं हाथ का संयोग यहाँ है तो यहाँ नहीं ऊपर है तो नीचे नहीं एक देश में संयोग होता है एक देश में नहीं होता है इसको कहता है अव्याप्य वृत्ति व्याप्त होकर नहीं रहता है अव्याप्य वृत्ति वर् अव्याप्य वृत्ति रस्य जिसकी वृत्ति बरतनम व्याप्त होकर नहीं यदि <laughs> दो परमाणु निरवे दोनों का संयोग होगा तो अंदर क्या होगा दियोनों को बड़ा बनेगा बड़ा होने के लिए एक देश में संयोग हो एक देश में संयोग नहीं हो तब तो बड़ा बनेगा एक हे, हे, हे, ए, ए, है या दूसरा है इसका संयोग यहाँ हुआ ये यह लंबा बढ़िया गया क्योंकि एक देश में हुआ यहाँ संयोग नहीं है तब तो इस प्रकार एक देश में संयोग हो एक देश में नहीं होगा तो बड़ा बनेगा प्रचय दोनों यदि निरवय है निरवय का एक देश संयोग हो और एक देश में संयोग नहीं ये बनेगा निरवय का कितने अवय होते हैं तो उसका एक अवय में संयोग होगा अन्य अवय में संयोग नहीं होगा ये कैसे बनेगा दो निरवय मिलेगा ये तो एक ही परमाणु जैसे जैसे हो जाएगा बढ़ेगा नहीं एक देश में संयोग हुआ एक देश में नहीं हुआ ये निरवय में कैसे बनेगा या तो परमाणु को निरव जो मानते हो उसको छोड़ो और परमाणु को निरवय माने तो दोनों संयोग होने पर बढ़ेगा नहीं देवण को संयोग भी नहीं होगा इसलिए ये ठीक नहीं है निरवय है तो वास्तव कार्य का आरम्भ कर नहीं होता है किंतु निरवय वस्तु में करने दिखता है। दिखता है तो कल्पना करने के लिए क्या आपत्ति है आकाश में नील रूप दिखता है दिखता है नहीं तो आकाश निरवय है मानते तार्की को लोग कल्पना करने के लिए जल होने के लिए कितने सामग्री चाहिए मरु में जल दिखता है क्या सामग्री चाहिए भ्रांति से दिखता है सूर्य गिरण होने और भ्रांति से जल दिखता है वो कल्पित जल के लिए जल के परमाणु दिहाणु को त्रीणुक अवयव आवश्यक है कल्पित मरूह में जल दिखता है उसके लिए जल के अवयव चाहिए या नहीं बादल आदि कुछ नहीं चाहिए इसी प्रकार ये कल्पित वस्तु होने के कारण सारा जगत अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है बाकी सब वो कल्पित मिथ्या है इसलिए ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हो सकती है कल्पित होने के कारण वास्तव उत्पत्ति नहीं है तो वास्तव उत्पत्ति कार्य श्रुति में जो सृष्टि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है आकाशवादी की सृष्टिया अब कहेंगे कैसी प्रकार सृष्टि हुई श्रुति में तो सृष्टि कही जाती है किंतु सृष्टि में सृष्टि में श्रुति का तात्पर्य नहीं है वास्तव सृष्टि नहीं हुई है ये मिथ्या जगत है अद्वितीय ब्रह्म अधिष्ठान सत्य है बाकी सब मिथ्या इसको बताने के लिए सृष्टि कही जाती है सृष्टि में श्रुति का तात्पर्य नहीं है तो सृष्टि कैसे होती है यहाँ से प्रारंभ होगा कैसे सृष्टि होती है यहाँ सृष्टि करने के पहले परमात्मा में इच्छा न हुआ दर्शन विचार सांख्य लोग कहते हैं कि प्रधान होता है त्रिगुणात्मक सत्व रजतम त्रिगुणात्मक प्रधान जो जड़े है उसे से ही सारा जगत की उत्पत्ति हो जाती है ब्रह्म से नहीं है तो ब्रह्म सूत्र में आया इच्छते शब्दम इच्छन कर कहना श्रुति में सृष्टि श्रुति में कही गई इच्छण करके सृष्टि हुई इच्छन करने वाले चेतन ही इच्छन संकल्प करेगा विचार करेगा ज्ञान इच्छा दर्शन जड़ चेतन जड़ में प्रधान में इच्छन नहीं हो सकता है इसलिए अशब्दम प्रधानम जो शब्द प्रतिपाद्य नहीं है तर्क के द्वारा निश्चय करता अनुमान के द्वारा एक प्रधान कल्पना करते हैं वह जगत कारण नहीं हो सकता है क्योंकि सृष्टि इच्छाणुपूर्वक श्रुति में कही गई इसलिए अशब्दम प्रधानमंत्र जगत कारण न अद्वितीय ब्रह्म ही जगत का कारण कहने के लिए यहाँ ईक्षणुपूर्वक सृष्टि कही जाती है ओम शनो मित्रह ष वरुण शनो भवत् यमा शन इंद्र शनो विष्णुक्रम नमः ब्रह्मणे नमस्ते वाय वा प्रत्यक्षं वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमश सत्यमिश् त तद्वक्ता आविन्मा ओम ओ शातिशा शाति